और कहीं यह आशा भी रखते हैं कि जाएंगे तो कुछ महंती जी भेंट विदाई भी देंगे बोलो वृंदावन बिहारी तो भेंट विदाई तो मिली नहीं भेंट विदाई और देखे आना पड़ा और उसी जगह में एक संत मिले तीन पड़ा हुआ था रहने की जगह नहीं थी और वो मिल गए अरे गुरु भाई दंडोत दंडोत महाराज जी हमको पंडित जी कहते थे तो सब संत भी पंडित जी अरे पंडित जी का दर्शन हो गया प्रणाम किया भक्त मारी जी महाराज पंडित जी कहते थे तो उन्होंने भी महाराज जी से पढ़ा था लघु सिद्धांत भी पढ़ी थी कुछ भक्तमाल भी पढ़ा था इस नाते से वो गुरुभाई गुरुभाई करके ले गए हम सबको उन्होंने हलवा पवाया सबको चद्दर दिया सबको कपड़ा दिया सबको बिदाई दी और बड़े दुखी होकर बोले बोले हम तो गरीब साधु हैं आप लोग तो बड़े स्थान के मंत हैं गरीबों के यहां का एक जाएंगे अरे हमने कहा महाराज हमें पता होता कि आपकी झोपड़ी इसी गंगोत्री में है तो हम आपके यहीं आकर के रुकते हमको महल से क्या प्रयोजन नारायण ये स्थिति है तो भगवान यही धर्म है हम अपने बाहर रह जाएं पर अतिथि का सत्कार अपने से अधिक करें हमारे पुराने संतों में कैसी कैसी परंपराएं थी महाराज जी एक, एक स्थान की घटना है वहाँ एक संत आए और उन्होंने पता लगवाया आसन भीतर नहीं ले गए पेड़ के नीचे बैठ गए और कहा कि अपने शिष्य से कहा कि जाओ वहा महंत जी से पता लगा के आओ कि हम कुछ दिन यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ हमारे आसन रखने का जगह है कि नहीं आसन लगा सकते है कि नहीं महंत जी ने सुना और सुन करके कुछ बोला नहीं कि लगा सकते कि नहीं लगा सकते आसन एक कटोरा में दूध भरा और कहा कि अपने गुरु महाराज को दे देना कहना ठाकुर जी को भोग लगा करके आज यही भिक्षा में ग्रहण करें ले गया दूध कटोरा में भर के ले गया उन्होंने भोग तो लगाया तुलसी दल छोड़ के, और कहा यह प्रसाद मंत जी को दे देना क्यों दोनों ही सिद्ध थे स्थानधारी मानसिक ने दूध का भरा हुआ कटोरा भेजा इसका तात्पर्य यह था कि संत दूध के समान अत्यंत अमृत में विशुद्ध निर्मल होते हैं रजोगुण तमोगुण रहित होते हैं जैसे इस कटोरे में लवालब दूध भरा है ऐसे ही इस स्थान में लवालब संत भरे हुए हैं। आसन रखने की जगह नहीं है आप कहाँ आसन लगाएंगे इसलिए दूध पियो और प्रस्थान करो ये उसके कहने का मतलब मना कैसे करें तो संत ने तुलसी दल पधरा दिया बोले जैसे दूध में तुलसी दल गिरने से न दूध फैला न कुछ उसका बिगड़ा और दूध की महिमा और बढ़ गई पहले अमनिया था तुलसी दल पड़ने से प्रसाद हो गया उसकी महिमा और बढ़ गई। मानो हम ऐसा भार बनकर नहीं आएंगे कि आपको परेशानी हो किसी साधु का आसन हटवाना पड़े हम तो दूध के कटोरा में तुलसी दल बनकर के आ रहे हैं हाँ हाँ इतना सुनते ही उस कटोरा को देखते ही महंती जी दौड़ पड़े बोले महाराज चले न जाएं ऐसे संत चले गए तो हमारा अनर्थ हो जाएगा साष्टांग प्रणाम किया बोले चलो महाराज आसन अरे बोले कैसे महाराज आपने तो पहले कह दिया आसन रखने की जगह नहीं है बोले नहीं आसन खाली है आपका पहले से कहा बोले जो दास की चौकी है वो आपका ही आसन है आप वहाँ आसन लगाए क्यों तो साधु का आसन तो हटाएंगे नहीं इधर से उधर आप वहीं आसन लगावे फिर आप कहाँ जाएंगे बोले तो चौकी के नीचे जो जगह है ना वहां दास का आसन लग जाएगा तो इस प्रकार से मैं यह साधु का धर्म है तो मैं निरंतर मनवाणी क्रिया से धर्म का पालन करता हूं देखो ब्राह्मण देवता मूर्ख मनुष्य जीवन भर एक ही कोशिश में लगा रहता है पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति अज्ञानी मनुष्य पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति की होड़ में अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट कर देता है किंतु पद प्रतिष्ठा की होड़ में जब तक वह बना रहता है तब तक ईमानदारी से उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है बहुत ऊंची बात धर्म धर्मयाज कह रहे हैं बोले पद प्रतिष्ठा का त्याग करने से पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है उसके पीछे लगे रहने से पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं वे आत्म प्रशंसा का त्याग करते हैं अपनी कीर्ति का भी त्याग कर देते हैं कीर्ति की कामना का भी त्याग कर देते हैं लोकेशा का काम त्याग देते हैं वो संसार में मान बढ़ाई इज्जत नहीं चाहते और जब नहीं चाहते हैं तो बिना चाहे उनको मिलता है इसलिए जो प्रतिष्ठा का कीर्ति का त्याग करते हैं उन्हीं का वह वर्ण करती है इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है वह नाम रूप के चक्कर में न पड़े क्योंकि संसार के सभी नाम रूप परिवर्तनशील होने के कारण वह मिथ्या हैं मिथ्या के चक्र में वह न पड़े हे पंडित जी जो मनुष्य धोखे से भी पाप कर्म बन जाने के बाद अत्यंत ग्लानी से भर जाता है पश्चाताप करता है और फिर प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब जो बना सो बना अब जीवन में कभी भी यह पाप हमारे द्वारा नहीं होगा ऐसा वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मुचेते सर्व पापेभ्यो महाभ्रेणेव चंद्रमा जैसे महामेघ से चंद्रमा मुक्त होकर प्रकाशित होने लग जाए ऐसे ही पाप रूपी काली काली घटाओं से मुक्त होकर के वह मनुष्य प्रकाशित होने लग जाता है संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है हे ब्राह्मण देवता आपने बहुत शास्त्रों को पढ़ा है आप वेदों का स्वाध्याय करते हैं हम तो अनधिकारी होने के कारण हमने न पढ़ा है और न ही हम जानते हैं फिर भी हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं पाप का घर क्या है पाप रहता कहाँ है पाप का निवास स्थान कहाँ है कहाँ रहता है पाप देखा कैसा होता पाप हरा पीला नीला काला गुलाबी बैगनी कैसा होता है कितने वजन का होता कितना बड़ा या कितना छोटा होता है देखा तो नहीं किसी ने शास्त्र के अनुसार ही हम मानते हैं इदम पापम इदम पुण्यम ये पाप है ये पुण्य है पाप और पुण्य में शास्त्र ही प्रमाण है तो भगवान पाप है ये तो मान्यता सभी की है तो पाप रहता कहाँ है पाप का घर क्या है पंडित जी बोले हम खुद सुनाने नहीं आए हम नहीं जानते आप ही बताओ पाप का घर क्या है बोले पापा नद्यधिष्ठानम लोभ मेव द्वजोत्तम लुभ्धा पापम व्यवस्यंती ना बहुश्रुता हे विप्रवर पाप का घर लोभ ही है जो शास्त्रों का श्रवण नहीं करते सत्संग नहीं करते वे लोभी हो जाते हैं और फिर वे लोभ के कारण बड़े से बड़े भयंकर पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं महाराज जी यहां तक धर्म धर्मव्याध कह रहा है धर्म व्याध जी कह रहे हैं कि जैसे कोई गहरा अंधेरा कुआं हो और उस गहरे अंधेरे कुएं पर पतली पतली लकड़िया बिछा दी जाए है सड़ेरे जानते हो कि नहीं सडेरे सन सन की रस्सी जिसमें से निकलती है तो उनको जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको काट करके पानी में डुबा दिया जाता है अब फिर इसके बाद उसकी जो त्वचा है उसको निकाल करके और उससे सुतली बनती है रस्सी बनती है की रस्सी उधर बुंदेलखंड में अमाई कहते हैं अमाई की रस्सी तो वो सड़ेरे देखने में तो लंबी लंबी लकड़ी होती है सूधी लेकिन इतना हल्का होता है उसको ऐसे कर दो अरे जमीन में मत करो सड़ेरे को ऐसे झटक दो तो बीच से टूट जाता है ऐसे सड़ेरे किसी कुएं के ऊपर बिछा दिए जाएं, उन पर पत्ते बिछा दिए जाएं और फिर ऊपर से घास लगा दी जाए तो देखने में तो बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे यहां घास लगी है ऐसे यहां भी घास लगी है पर कथनचित कोई व्यक्ति धोखे से भी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारक है ऐसा मानकर वहां चला जाए तो उसकी क्या दशा होगी वो तो तुरंत गड्ढे में गिर जाएगा ऐसे ही लोभी मनुष्य श्रण के और पत्तों से ढके हुए कुएं के समान होते हैं बाहर से धर्म का बहुत सुंदर आचरण करते हैं लेकिन उनके निकट पहुंचने वाला व्यक्ति उन पर विश्वास करने वाला व्यक्ति उस लोभी अधर्मी मनुष्य के निकट पहुंच करके पाप के गर्त में डूब जाता है वह अंधेरे अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है इसलिए महाराज वे लोभी मनुष्य धर्म की आड़मे आधर्म का कार्य करते हैं वो तिनके से ढके हुए कुए के समान होते हैं और धर्मात्मा के वेश में रहकर वह इंद्रिय निग्रह नहीं करते हैं इंद्रिय लोलुप होते हैं पवित्रता और धर्म चर्चा संबंधी गुण भी उनमें नहीं होते हैं शिष्टाचार भी उनमें नहीं होता है वे तो केवल इतना ढोंग करना इतना नाटक करना जानते हैं कि लोग हमें अच्छा माने महात्मा माने जितेंद्रीय माने भला माने भीतर से वे भले होते नहीं है क्योंकि वे धर्म का आचरण मोक्ष के लिए नहीं करते आत्मकल्याण के लिए नहीं करते वे तो धर्म का आचरण केवल अपनी वासना की पूर्ति और अपने उदर की पूर्ति के लिए करते हैं ऐसे जो मनुष्य हैं, वे धर्मनिष्ठ नहीं हैं, क्योंकि उनमें शिष्टाचार नहीं होता है तो हे ब्राह्मण देवता आप तो बड़े पंडित विद्वान हैं, आप शिष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहते हैं शिष्टाचार क्या है लोग कहते रहे तुम्हें शिष्टाचार भी मालूम नहीं है अरे भाई शिष्टाचार पूर्वक रहो शिष्टाचार करो अशिष्टाचार मत करो तो शब्द का प्रयोग तो हम लोग खूब करते हैं व्यवहार में लेकिन शिष्टाचार का अर्थ क्या है ये हम लोग नहीं समझते शिष्टाचार है क्या बहुत सुंदर परिभाषा है शिष्टाचार की अब इस परिभाषा को याद कर लेना और अपना निरीक्षण करना यदि यह लक्षण हमें हम घटित तो होते हैं तब तो हम शिष्टाचारी हैं। और यदि ये, ये लक्षण हमारे में नहीं है तो दुनिया में भली शिष्टाचार परायण बने रहे लेकिन हम महाअशिष्ट व्यक्ति हैं असभ्य व्यक्ति हैं शिष्टाचार क्या है बोले निष्काम भाव से यज्ञ करना दान करना तप करना वेदों का स्वाध्याय करना पांच कर्म शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं यज्ञ दान तप वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण ये पांचों लक्षण जिसमें हैं वो शिष्टाचार संपन्न है जिसने काम क्रोध का को बचने कर लिया है दम्भ का त्याग कर दिया है लोभ और कुटिलता का त्याग कर दिया है और धर्म का आचरण करना चाहिए केवल यह मानकर धर्म का आचरण करता है किसी पदार्थ की प्राप्ति धर्माचरण से नहीं चाहता है वो शिष्ट है शिष्टाह शिष्ट सम्मता वे शिष्ट हैं और शिष्ट पुरुषों से सम्मत हैं शिष्टाचार के अंतर्गत कौन कौन से काम है बोले गुरु शुश्रूषण सत्यम अक्रोधो दानम एव एक चतुष्ट ब्रह्म शिष्टाचारे सुनित्यदा गुरुजी की गुरु महाराज की सेवा सत्य भाषण क्रोध रहित होना और दान करना ये चार कर्म शिष्टाचार के अंतर्गत कहे गए हैं इसलिए तुम नास्तिक धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पाप पूर्ण जो लोभी पुरुष हैं, उन लोभी पुरुषों का संग ही कुसंग है उसको कुसंग का त्याग करो ध्यान दें लोभी माने आप संकुचित अर्थ मत करना रूपये पैसे में ममता रखने वाला उसका संग्रह करने वाला लोभी नहीं है लोभ को एक प्रकार का होता है रूप का लोभ रस का लोभ बढ़िया बढ़िया सुंदर चेहरे देखने का लोग रस का लोग बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी चटनी अचार नींबू मिठाई जिसमें खट्टी मीठी चटपटी जिहवा की तृप्ति हो ये खाने का लोग दुनियादारी के गीत गजल सुनने का लोग एक लोग होते हैं कपड़े पहनने का लोग आभूषणों का लोभ और रुपए पैसों का लोभ तो है ही है क्योंकि ये सब इच्छाएं बिना रुपए पैसों के पूरी नहीं होती तो उसके अंतर्गत सब कुल मिला आ जाते हैं इसलिए लोभ का त्याग जिसने नहीं किया है वो कभी अधर्म का त्याग नहीं कर सकता है इसलिए श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा जब लग जीविका लोभ न छूटे जब लग जीविका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 और लोभ के कारण घर घर द्वार फिरे माया के पूरा गुरु नहीं पाया हे ब्राह्मण देवता किसी भी प्राणी की मनवाणी क्रिया से हिंसा न करना सत्य का भाषण करना प्राणी मात्र के हित का चिंतन करना अहिंसा परमो धर्म सच सत्ये प्रतिष्ठिता ये अहिंसा परमो धर्मा महाभारत में कई जगह आया ये किसी नए संप्रदाय की उपज नहीं है ये वेदों का ही सिद्धांत है ये महाभारत और पुराणों का ही सिद्धांत है अहिंसा परम धर्म है और उसमें सत्य वह धर्म सत्य में प्रतिष्ठित है इसलिए सत्य का पालन करके महात्मा लोग धर्म का आचरण करते हैं हे ब्राह्मण देवता जो आस्तिक हैं परलोक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं सम्मान सबका करते हैं किंतु स्वयं सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखते हैं ब्राह्मणों का संतों का पूजन करते हैं और वैदिक सदाचार से संपन्न हैं ऐसे जो महात्मा हैं उन्हीं को संत कहते हैं संत की परिभाषा दे रहे हैं आस्तिका मानहीना चिजाति जनपूज का श्रुतवृत्तोपन्ना ऐसे लक्षणों वाले संत हैं और संत स्वर्ग ऐसे जो संत हैं वे स्वर्ग के अधिकारी हैं स्वर्ग शब्द का स्वर्ग लोक से ही नहीं लेना चाहिए स्वर्ग माने भगवत धाम भगवान की सन्निधि उसकी प्राप्ति के अधिकारी हैं पुराणों में कई जगह भगवान के धाम के अर्थ में भी स्वर्ग शब्द का उच्चारण किया गया है हे ब्राह्मण देवता महात्माओं ने सबसे श्रेष्ठ तीन ही साधन बताएं और इस इन साधनों को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए यदि वह अपना कल्याण चाहता है तो उसे तीन साधन अवश्य करने चाहिए तीन लक्षणों को अपने में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए कौन कौन सबसे पहला है न सैव द्रुहेत सत्यम सेव सदा बदे किसी से द्रोह न करे ये पहला साधन है अद्रोह द्रोह, द्रोह रहित हो जाए ये पहला साधन है मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए कह मलूक हरि सुमिर के भव सागर करिए किसी से द्रोह मत करो सारे उपदेशों का कार्य क्योंकि हम यदि किसी से द्रोह द्रोह करते हैं द्वेष करते हैं तो हम जानबूझकर बुझ के चक्र में कूद रहे क्योंकि प्रतिशोध की भावना द्वेष की भावना ही द्वेष की भावना ही परलोक में नरक की प्राप्ति कराने वाली है और पुनर्जन्म का कारण है जगदीश जी जगदीश जी आप यहां विश्वानंद जी के पास उठ बैठिए उठो यहां से यहां से उठकर यहां बैठो यहां हरीश हरी श हरीश हरीश हरी शौ हरी शौ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 शरण हरी शरणम हरी शरणम हरी शरण हरी शरण हरी शरण किसी भी प्राणी से द्रोह न करे ये पहला साधन निज प्रभुमय देखे जगत के ही सन करे विरोध बहुत ध्यान से सुने संसार में किसी एक भी प्राणी के प्रति आपका द्रोह है तो आपके अंतकरण में न ज्ञान प्रकट होगा न भक्ति प्रकट होगी न भोगों से वैराग्य होगा यदि विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति करना चाहते हो द्रोह रहित हो जाओ हम समझते हम अमुख व्यक्ति से द्रोह करते हैं व्यक्ति से द्रोह नहीं है मुर्दे से किसी का द्रोह होता है क्या मुर्दे से किसी का बैर होता है क्या मुर्दे से किसी का बैर नहीं होता तो हम बैर किससे कर रहे हैं इस छोले से नहीं नहीं ये तो मुर्दा है मुर्दे से किसी का बैर नहीं ईमानदारी से हम बैर कर रहे हैं परमात्मा से तो किसी एक भी प्राणी से हमारे चित्त में एक भी प्राणी के प्रति हमारे चित्त में द्वेष की भावना है तो एक जगह हम परमात्मा से द्वेष करें और दूसरी जगह हम परमात्मा से प्रेम करें ये दोनों बात ऐसे ही संभव नहीं है जैसे की हसी ठठाव फुलाईव गालू जैसे कोई कहे कि गाल भी फुला के रखो और ठहाका लगाकर हंसो भी दोनों काम एक साथ संभव नहीं है किसी एक भी प्राणी के प्रति द्रोह है तो भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ इसलिए अपने प्रति भयंकर वैर शत्रुता और द्रोह का व्यवहार करने वाले के प्रति भी बार बार सत्पुरुष संकल्प करें, इसके भीतर भी हमारे रघुनाथ जी विराजमान है हमारे भगवान बैठे हैं, वे भगवान शत्रुता वाला नाटक करके हमको ठोक बजाकर देख रहे हैं कि ये कैसा हमारा भगत है हम ऐसा व्यवहार इसके साथ करें फिर ये हमें पहचान पाता है कि नहीं है? एक महात्मा थे एक महात्मा थे और एक दुष्ट व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले तरह तो से चलते ही हैं। पता नहीं कौन सा नशा करके चलते हैं किसको चोट लग जाए कोई साधु गिर जाए कोई पता नहीं महात्मा गिर गए चोट लग गई टक्कर से और वो तो महाराज गिराता हुआ महात्मा को चला गया पीछे से एक कोई सज्जन आए उन्होंने उस महात्मा को उठाया खून निकल रहा था मस्तक से उठाकर मथुरा वृंदावन के बीच में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में ले गया अटाल चुंगी के पहली पे है रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वहाँ भर्ती कराया तो भर्ती कराने वाले को लिखना पड़ता है कौन भर्ती करा रहा है अपना मरीज का अभिभावक कौन है लिखना पड़ता है वो तो बेचारे गृहस्थ व्यक्ति थे उन्होंने दयापूर्वक महात्मा को बोले तो पता नहीं महाराज कौन टक्कर मार के चला गया बेचारा महात्मा छटपट रहा था हम ले भर्ती करने आप भर्ती कर लो संतों की संस्था है रामकृष्ण मिशन इसलिए वो तो भर्ती कर लिया तो महात्मा बेहोश से ज्यादा चोट आ गई थी इलाज हुआ इंजेक्शन लगा उनको होश आ गया तो जब होश आ गया तो जो व्यक्ति उनकी सेवा में था वो अपरिचित आदमी ही था न तो उस व्यक्ति का परिचय महात्मा से न महात्मा का परिचय व्यक्ति से हम तो धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति की श्रद्धा को कि ऐसे अपरिचित गिरे हुए साधु की वह सेवा कर रहा है निश्चित वो सच्चा श्रद्धावान था वो तो महात्मा भी उच्च कोटि के थे वो तो महात्मा को जब होश आया और उस व्यक्ति को सेवा में लगे हुए देखा तो महात्मा बोले वाह आप भी प्रभो खूब लीला करते हैं पहले मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिराते भी है और फिर हॉस्पिटल में लाकर इलाज भी करते वाह मारते भी हैं और दुलारते भी हैं। जय हो प्रभो आपकी लीला बड़ी विलक्षण है वो आदमी घबरा गया बोले महाराज हमको फंसवाओगे क्या टक्कर मारने वाला कोई दूसरा है और मैं सेवा करने वाला कोई दूसरा नहीं दूसरा हूँ उसने कहा महात्मा ने कहा नहीं नहीं, आप नहीं जानते अभ्यूठ बोल रहे हैं जब एक ही है दूसरा कोई है ही नहीं तो मारने वाले भी तुम ही हो और इलाज कराने वाले भी तुम्ही हो अरे बोले नहीं नहीं ये तो बड़ा भारी संकट हो गया किसी महात्मा की सेवा करना भी खतरे से खाली नहीं वो तो वहां मिशन के जो उस समय स्वामी जी थे उस समझ गए अरे बोले नहीं तुम घबराओ नहीं तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी ये महात्मा ऊंची कक्षा के संत है मारने वाले में भी भगवान का दर्शन करते हैं और इलाज कराने वाले में भी भगवान का दर्शन ये वृत्ति साधक की होनी चाहिए किसी प्राणी से द्रोह न करो भैया ये शिक्षा महाभारत ग्रंथ देता है हम आपसे पूछते हैं इतने पवित्र ग्रंथ का सुनने वाले के जीवन में झगड़ा होगा और लोग अपनी बुद्धि में घुसए हुए महाभारत सुनने वाले का झगड़ा हो जाता है महाभारत होती वहां झगड़ा होता है अब छोटी मोटी पोथी तो है नहीं थोड़ा थोड़ा सुनो तो सालों लग जाएंगे और सालों लग जाएंगे तो दुनिया में कहीं न कहीं झगड़ा हो गई अब उस झगड़े को महाभारत को महाभारत का नाम ले दिया जाए कि महाभारत तो सुन रहे थे इसलिए इराक में झगड़ा हो रहा है इसलिए अमुक जगह झगड़ा हो रहा है तो बेकार की बातें हैं। वस्तुतः सत्संग करने से मनुष्य द्वेष रहित होता है राग रहित होता है और राग द्वेष रहित हो जाता तो सब झगड़े खत्म हो जाते हैं फिर झगड़ा रहता ही नहीं है इसलिए पहला साधन है द्रोह रहित हो जाना ध्यान दें आपने मन में भी यदि ये बात रख ली हम पीछा नहीं छोड़ेंगे कहीं न कहीं हम बदला लेंगे बस वो चित्त में बुद्धि में संस्कार रह गया तो वो जब तक बदला नहीं लोगे तब तक बार बार जन्मना पड़ेगा बार बार मरना पड़ेगा इसलिए यदि आत्मकल्याण चाहते हो तो आज अभी इसी समय निश्चय कर लो इस धरती पर हमारे शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया है संसार में हमारा कोई शत्रु है ही नहीं पहला साधन है द्रोह रहित होना दूसरा साधन है दान करना दानशील होना माने देने की आदत होना देने का स्वभाव होना बहुत से लोगों का देने का स्वभाव नहीं लेने का स्वभाव होता है लेना तो चाहिए साधु ब्राह्मणों को नहीं लें तो बिचारे गौ सेवा संत सेवा ठाकुर सेवा कैसे करेंगे लेना चाहिए लेकिन इतना नहीं लेना चाहिए कि लेते लेते देने का अभ्यास खत्म हो जाए देने का भी अभ्यास बना रहे इसलिए दान करना चाहिए हमेशा लेकर प्रसन्न मत हो देकर प्रसन्न हो ये दूसरा साधन है आत्मकल्याण का और तीसरा साधन है सदा सत्य भाषण करना ये तीन साधन धर्म याद कहता है कोई करता है ब्राह्मण देवता तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं और तीन साधन न करे और फिर और और साधन खूब करे तो बात बनने वाली नहीं है तीन मूल में होने ही चाहिए क्योंकि बिना इन तीन साधनों के जीवन में आए भजन सफल नहीं होगा ये सा, ये लक्षण जीवन में अवतरित तो हो जाएं, अब फिर भजन साधन करेगा तो भजन साधन पूरी तरह सफल हो जाएगा धर्म व्याध ने कौशिक ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता मांस बेचना अच्छा काम नहीं है भला काम नहीं है शराब बेचना मांस बेचना कोई अच्छा काम है अच्छा काम नहीं किंतु मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा जिस पाप कर्म के कारण हमें इस प्रकार की योनि में जन्म मिला जहां का धंधा ही मांस बेचना है तो मैं अपने पूर्वकृत पाप के फल को भोगने के लिए निष्काम भाव से अनासक्त भाव से मैं अपने जातिगत धर्म का पालन कर रहा हूँ मैं क्रोध नहीं करता मैं किसी प्राणी से द्रोह नहीं करता और मैं सदा सत्य भाषण करता हूँ मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करता मैं कभी मांस भक्षण नहीं करता धर्म का विक्रय नहीं करता मांस का विक्रय करता हूं धर्म नहीं बेचता हूं मांस बेचता हूं देखो कितनी ऊंची बात कह रहा है वो कहता है लोग तो मांस तो नहीं बेचते हैं कसाई तो नहीं है पर मांस ना बेचकर वो धर्म को बेचते हैं मैं मांस ही तो बेचता हूं धर्म तो नहीं बेचता हूं कितनी ऊंची बात है, है। देखो अपने कर्म का परित्याग करने वाला अधर्मी है उसे अधर्म की प्राप्ति होती है और जो अपने कर्म में लगा हुआ है वह तो उसका धर्म ही है इसलिए वह उसके लिए पाप नहीं हो सकता है देखो मैं दान भी करता हूं धर्म व्यास कहता मैं दान भी करता हूं सत्य भाषण करता हूं गुरु सेवा करता हूं ब्राह्मण पूजन करता हूं और अभिमान त्याग करके धर्म का पालन करता हूं अब जिसकी जो अधिकार के अनुरूप सेवा है उस ढंग से वह अपनी पात्रता के अनुसार सेवा करता है और ब्राह्मण देवता आप हमारे कार्य को हिंसा प्रधान कार्य मानकर आप कहते हमको घृणा हो रही है तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा कौन सा काम है जिसमें हिंसा न हो इस बात को बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा नहीं तो लोग ऊटपटांग अर्थ लगा लेंगे विषय तो थोड़ा गंभीर है हमें छेड़ना नहीं चाहिए लेकिन यदि छेड़ दिया है तो इसको ठीक से कहना चाहिए धर्म व्याध कहते हैं जल पीने में भी हिंसा होती है क्योंकि अनेक जीव जल के भीतर भी होते जो आंख से नहीं दिखाई पड़ते होते कि नहीं सूक्ष्मदर्शी से देखो दिखाई पड़ेंगे कि नहीं फल चलाने में खेती करने में बहुत से जीव मारे जाते हैं उस फसल की निराई बुराई करने में दाएं करने में थ्रेसिंग करने में भी बहुत से जीव नष्ट हो जाते हैं अन्न को पीसने में भी बहुत से जीव जंतु समाप्त हो जाते हैं तो और अन्न तो प्रत्यक्ष जीव है कैसे बोले यदि अन्न में कोई जीव नहीं होता चेतना नहीं होती तो उसमें अंकुर कैसे होता वो खेत में पैदा होकर बढ़ता कैसे इसलिए उसमें भी है उसमें भी उसको भी नष्ट करने में हिंसा है पेड़ पौधों में भी आत्मा है अन्न में भी आत्मा है इसलिए मलुकदास जी ने कहा हरी दाल मत थोड़िए लागे छुरा बान दासमलू का यौ कहे अपना सा जीव जान हमें नाम याद नहीं किसी वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है कुछ वैज्ञानिक ने खोज की कि पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है जगदीश चंद्र बसु कितने साल पहले हुए जगदीश चंद्र बसु स्वतंत्र भारत में हुए और मलुकदासी साढ़े चार सौ साल पहले कह रहे हैं हरी डाल मत तोड़िए लागे छूरा बान दास मलु का यौ कहे अपना सा जीव जान तुम्हारे भीतर जीवात्मा है पेड़ के भीतर भी जीवात्मा है अब मलुकदासी साढ़े चार सौ साल पांच सौ साल पहले कह रहे हैं ब्यासी साढ़े पांच चार साल पहले कह रहे हैं इसीलिए ये जो कुछ है विज्ञान नया नहीं है विज्ञान की खोज नई नहीं, नहीं है ये सब पुरानी है हम अपनी पुरानी बातों को भूल गए अब कोई नए श्रेय से उसकी खोज करके कहता है तो वो श्रेय लेता है कि वाह अपनी पीठ है कि हमने इस सिद्धांत को सबसे पहले खोज के निकाला लेकिन ये सारे सिद्धांत हजारों लाखों वर्ष पूर्व ऋषि मुनि महात्माओं ने इनका शोध करके इनके सिद्धांतों को अपने ग्रंथों में प्रस्थापित किया है, स्थापित किया है इसलिए महाराज उसमें भी जीव हैं, वृक्षों में भी जीव हैं, औषधियों में भी जीव हैं, फलों में भी जीव है जल में भी जीव हैं। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड ही प्राणियों से प्राप्त हो रहा है और प्राणी ही प्राणी का जीवन है बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है जाने अनजाने में अनेक प्रकार से जीवों से हिंसा होती है इसलिए के किंसंति जीवान्ई लोकेज सत्तम बहु इति संचित वही ना कश्चिहिंसक कश्चि अहिंसक नास्ति कोई अहिंसक है ही नहीं बोले यति लोग तो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं यति तो अहिंसा धर्म परायण होते हैं बोले अहिंसायां तो निरता यतो द्विज सत्तम सत्तम कुरन्त ही से हिंसा यत्नात अल्पतरा भवे यति भी हिंसा से बच नहीं पाते उनसे भी किसने किसी भोजन तो करते ही हैं अन्न तो खाते ही हैं हल भी खाते ही हैं जल भी पीते ही हैं अरे हवा पीते हैं कि नहीं उसमें भी तमाम जीव भीतर चले जाते हैं तो हिंसा उनसे भी होती है तो इसका मतलब हिंसा तो सबसे होती है लेकिन विवेकी मनुष्य का कर्तव्य है कि कम से कम कम से कम कम से कम हिंसा कैसे हो इस प्रयत्न में लगा रहे तो जीवों को मारकर खाना चलने फिरने वाले ध्यान दें चलने फिरने वाले जीवों को मारकर खाना जिसमें प्रत्यक्ष जीवात्मा का अनुभव हो रहा है उसको मारकर खाना ये प्रत्यक्ष हिंसा है और इस प्रत्यक्ष हिंसा से बचा जा सकता है किंतु जो अज्ञात अकृत हिंसा है उस अकृत हिंसा को विवेकपूर्वक और सावधानी पूर्वक बहुत कम से कम किया जा है इसलिए निरंतर अहिंसा का त्याग करके हिंसा का त्याग करके अहिंसा की ओर बढ़ने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए क्योंकि अहिंसा परमो धर्म हाँ देखो जाने अनजाने जो गृहस्थ से हिंसा हो जाती है उसी हिंसा की निवृत्ति के लिए पंच महायज्ञ का विधान किया गया है किसी में जड़ अंश अधिक होता है किसी में चेतन अंश अधिक होता है जहाँ जड़ अंश अधिक होता है उनको अपने जीवन के निर्वाह के लिए ग्रहण करने के ग्रहण करने पर हिंसा का दोष नहीं लगता है धन से सुने और जिसमें चेतन अंश अधिक है प्रत्यक्ष चेतना दिखाई पड़ रही है जैसे मछली कछुआ मुर्गी अंडा भैंसा बकरा ये प्रत्यक्ष इनमें चेतना दिखाई पड़ रही है तो प्रत्यक्ष जहां चेतना है जिनको पीड़ा पहुंचने पर सुख दुख की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है और सुख दुख की अनुभूति से हम प्रभावित होते हैं जैसे किसी बकरे को मारा जाए तो मिमियाता है कि नहीं चिल्लाता है कि नहीं छटपटाता है कि नहीं लेकिन हम चावल खाएं दाल खाएं रोटी खाएं तो वो छटपटाती नहीं है छटपटाती है क्या अन्यकन छटपटाता है कि नहीं उसमें उसमें जड़ांश प्रकृति का अंश ज्यादा है चेतना का अंश न्यून है इसलिए आहार के लिए जीवन रक्षा के लिए रोटी दाल भात खाना फल फूल खाना पानी पीना दूध पीना इनमें हिंसा नहीं मानी गई है किंतु जहां प्रत्यक्ष चेतन जीव का अनुभव हो रहा है उसको मार कर खाने में प्रत्येक प्रत्यक्ष हिंसा का पाप है इसलिए इस प्रकार की हिंसा जो स्पष्ट हमें दिखाई पड़ रही है उस हिंसा का त्याग धर्मात्मा मनुष्य को करना चाहिए और एक विशेष बात यह है कि उस हिंसा का त्याग करने के साथ ही साथ जो अनजाने में जो हिंसा हो जाती है उस हिंसा के पाप से बचने के लिए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए ये पंच महायज्ञ पूर्वक खाने से वो हिंसा का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है जीवात्मा सनातन है यथा श्रुतिरयम ब्रह्मन जीवक किल सनातना शरीर मधुरम लोके सर्वेशा प्राणिनाम यह जीव सनातन है सनातन का अर्थ है सत्य है जीव सत्य है और शरीर अध्रुव है विनाशी है असत्य है किंतु जीवात्मा सत्य है यह सिद्धांत तो मानना चाहिए हे ब्राह्मण देवता मनुष्य को सदा सर्वदा पाप से बचना चाहिए क्यों बोले पाप करते करते उसकी आत्मा इतनी मैली होती चली जाती है उसका अंतकरण इतना मलिन होता चला जाता है कि शुरुआत में जब वह पाप करता है तब तो उसे थोड़ी ग्लानी भी होती है धीरे धीरे जब वह पाप कई बार करने लग जाता है तो उस पाप की ग्लानी होनी भी बंद हो जाती है और फिर वह पाप करता चला जाता है इसलिए प्रत्येक सज्जन पुरुष को इतना सावधान होना चाहिए उसके जीवन में यह दुर्भाग्यशाली क्षण न आ जाए जो पाप कर्म करने के बाद उसके चित्र में ग्लानी न हो क्योंकि यदि ऐसी दुर्दशा किसी की हो गई है पाप के बाद गिलानी नहीं होती है तब तो वह बहुत गहरे पतन के गड्ढे में चला गया फिर उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं बचा इसलिए पापम कुरुवन पाप वृत्ता फिर पाप से गच्छती तस्मात पुण्यम यथेत कर तुम च पापकम पाप करते करते ग्लानी रहित जब हो जाता है फिर पाप का अंत कभी प्राप्त नहीं करता है इसलिए सदा पुण्य कर्म में लगा रहना चाहिए पाप कर्म का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए पाप क्या है और पुण्य क्या है बहुत से लोग कहते हैं महाराज आप तो कुछ दो चार अक्षर पढ़े लिखे हैं, तो लंबी चौड़ी परिभाषाएं को थी पढ़ पढ़ के सुना रहे हो हम लोगों के पास फुर्सत नहीं पढ़े लिखे ज्यादा है नहीं कैसे समझें कि पाप क्या है और पूर्ण क्या है बहुत सुंदर बात है देखिए जिस कार्य को करने के बाद चित्त में ग्लानी हो हमारे माता पिता गुरु संत बड़े उसको सुनकर के दुखी हो हमारा अपना अनिष्ट होता हो किसी दूसरे का भी अनिष्ट होता हो उसी कर्म का नाम है पाप, बहुत सरल है और जिस काम को करने से हमारे चित्त में बहुत प्रसन्नता होती हो हम छिपकर न करना चाहते हो सब देखें हम सबके सामने करना चाहते हूँ करने के बाद हमें प्रसन्नता हो रही हो माता पिता गुरु संत सुने वे भी खूब खुश हों वाह बहुत अच्छा किया ऐसा काम करना चाहिए ऐसी बढ़ाई करें अपने भी भलाई होती हो और दूसरे लोगों की भलाई होती हो उसी का नाम है पुण्य पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है मन के बाद वाणी में आती है और मन वाणी में आने के बाद वह वह क्षण दूर नहीं रह जाता जब वह पाप की वृत्ति व्यवहार में आ जाती है हमारी क्रिया में पाप की वृत्ति आ जाती है इसलिए अपने मन को पवित्र रखें। मन कैसे पवित्र होगा नामजप से कीर्तन से सत्संग से भैया शरीर की सफाई सावन से हो जाएगी पानी से हो जाएगी मिट्टी से हो जाएगी लेकिन अंतकरण की सफाई बिना सत्संग के संभव निरंतर नामजप करें। चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवत नाम का जप करें, भगवत चरित्रों का श्रवण करें, भगवान की लीला का दर्शन करें, भगवान की लीला चिंतन में अपने मन को लगावे इससे मन शुद्ध हो जाएगा और मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी ध्यान दें मन अपवित्र होता है तभी वाणी अपवित्र होती है मन के पवित्र होते ही वाणी पवित्र हो जाएगी इसलिए हमारे मुंह से झूठ निकलता है हमारे मुंह से गाली गलौज निकलता है हमारे मुंह से निंदा निकलती है हमारे मुंह से किसी के प्रति तिरस्कार का भाव निकलता है तो फिर बिना किसी संकोच के ईमानदारी से स्वीकार कर लो कि अभी तुम्हारा मन निष्पाप नहीं हुआ है मन निर्मल नहीं हुआ मन निर्मल हो जाएगा तो वाणी इतनी मीठी हो जाएगी इतनी सरल हो जाएगी अहंकार शून्य हो जाएगी उसमें कोई पाप नहीं रह जाएगा उस वाणी में इसलिए जब तक मुंह से गाली गलौच के शब्द निकलते हैं तब तक समझ लो कि मन अभी पाप से भरा हुआ है और वह तभी होगा जब निरंतर भगवान नाम का जप होगा एक ही साधन है दूसरा साधन है इसलिए गोस्वामी जी ने विनय जी में कहा एक ही साधन सब रिदि सिद्धि साध रे भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बाम रे राम नाम ही सो अंत सब सभी काम रे राम जपू राम जपू राम जपू बाब रे घोर भवनी निधि नाम निज नाव रे मानसिक नाम जब करने से भगवत चिंतन करने से मन पवित्र होता है मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होती है और मन वाणी के पवित्र होते ही क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है हम लोग करते क्या हैं? मन को गंदा रखते हैं वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते और बाहर केवल इंद्रियों को कसना चाहते हैं। ये तो बेकार की बात है जहां रोग है वहां इलाज होगा तो ठीक होगा अब बीमारी जहां लगी है वहां तो दवाई पहुंच ही नहीं रही है और बाहर बाहर इलाज कर रहे हो स्वामी जी फोड़े में ऊपर से मलहम लगा रहे हो अब भीतर से हम लोग दबाकर उस मवाद को उसमें जो भीतर गांठ बन गई उसको निकाल नहीं रहे तो ऊपर की मलहम कब तक घाव भरेगी ये धर्मभ्या के कहने का साथ वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो महाराज लगता है डॉक्टर में और किसी में भी दया होती हो डॉक्टर में लगता दया नहीं होती हमको भी कई बार हुआ तो हमने भगवान की दया से दो चार बारन अनुभव किया है मरीज की तो जान निकलती है और डॉक्टर ऐसे जैसे कुछ नहीं आ इतनी जोर से महाराज दबाता है कि दबाते दबाते मवाद निकल जाए मवाद नहीं उसके भीतर एक गांठ पड़ जाती वो गांठ जब तक नहीं निकलती तब तक, तक दबाता है फिर भी गांठ निकले तो एक चिमटी होती है उससे भीतर घुसा के निकाल के बाहर कर देता है और फिर साफ साफ रक्त आने लग जाता है इसके बाद फिर वो डिटॉल से धो देगा ठंडी ठंडी रूई में धर के मलम लगा देगा पट्टी बांध देगा गोली दे, दे देगा बोले अब ठीक हो जाएगी और हम उससे कहें कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब दबाने से बहुत कष्ट होता है आप तो ऊपर ऊपर पट्टी कर दो ऊपर ऊपर मलम कर दो घाव ठीक होगा तो ये मवाद निकल रही है ना जो पाप रूपी मवाद ये तो बाहर है उसकी गांठ तो मन में बनी हुई है इसलिए पहले मन पवित्र होगा फिर मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र होगी मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया पवित्र होगी मन कैसे पवित्र होगा बोले मन को मारो मत मन को बांधो मत क्योंकि लंबी चौड़ी बातें भले ही कर लो न मन बंधता है न मरता है न कटता है न छिदता है न किसी के बस में होता है सब क्या करें मन को कैसे शुद्ध करें मन में रही न ठोर रही निन ठो मन में रही नाहन ठोर नंद नंदन अछत कैसे नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और मन में रही नोर चलत चितबत सुपन सोवत दिवस जागत राति चित्ते वह मधुर मूर्ति छिनन इत उत जात मन में रहो नाहीन ठो रहो नोर मन में रहो नाहीन ठोर मन को ठीक ठाक करना है तो मन में मनमोहन को बसा लीजिए बस फिर सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा मन में मनमोहन कैसे बसें? मन में भगवान नाम को आश्रय दे दीजिए मन में श्री हरिनाम को आश्रय दे दीजिए मन मंदिर में हरिनाम महाराज को विराजमान कर दीजिए जहां नाम है वहीं नामी है नाम नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहा नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट बस ये साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन तो इस प्रकार से जीव निष्पाप हो जाता है इंद्रियों का संयम सत्य भाषण मन का निग्रह ये साधन जीव को परमपद की प्राप्ति करा देते हैं अब धर्म व्यास बता रहे हैं विषय सेवन से हानि क्या है और सत्संग से लाभ क्या है और ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है ये तीन बातें समझा रहे हैं धर्म व्यास थोड़ा भी आप लोगों का दिमाग इधर उधर चला गया तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा इतना गंभीर विषय है और महाभारत की कहानियां कथाएं वही महाभारत नहीं है वो तो कथाएं हैं महाभारत में इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वही महाभारत है वही महाभारत महा का सिद्धांत है सबसे पहले विषय के ज्ञान के लिए विषय के सेवन के लिए मन से प्रेरित होकर इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वही इंद्रिय अपने विषय का अनुभव करती है मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होता है वह इंद्रिय अपने विषय का अनुभव नहीं कर सकती जैसे आप भरे बाजार में खड़े हैं और आपका कोई परिचित व्यक्ति आपके सामने से निकला और पुकार भी रहा है वो आइए अमुक जी आईये राम जी आइये श्याम जी और आपने न देखा न सुना तो वह व्यक्ति आपके निकट आकर आपको झकझोर का है और कहता है अरे भाई हम इतने देर से सामने खड़े तुमको पुकार रहे चिल्ला रहे तो तुमने ना हमको देखा न सुना कहा थे तो यह नहीं कहता कि हम यहीं थे वो क्या कहता है अरे भैया क्या बता हम कहीं और थे अब बोलो झूठ बोला कि सच सामने तो खड़े थे आंख भी तुम्हारी खुली हुई थी कान में रुई के गट्टा नहीं लगा रखे थे फिर भी तुम कहते हो हम यहां नहीं थे इसका मतलब है हमारा मन यहां नहीं था हमारा मन आंख के साथ नहीं था इसलिए आंख खुली होने पर भी आंख ने नहीं देखा हमारा मन कान के साथ नहीं था इसलिए कर्ण गोलक खुले हुए होने के बाद भी हमने नहीं सुना इसका मतलब है इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति में और निवृत्ति में मन ही साधन है और मन ही कारण है तो जब इंद्रियों द्वारा मन के संयोग से जीवात्मा किसी विषय का अनुभव करता है विषय का सेवन करता है तो उस विषय के प्रति उसका राग उत्पन्न हो जाता है जब उसका स्वाद उसे लग जाता है तो उसके, उसके प्रति राग होता है अथवा उस विषय की प्राप्ति में जो बाधक बनता है उसकी प्राप्ति में जो बाधा पैदा करने लग जाता उसके प्रति उसका द्वेष हो जाता है यहां से राग द्वेश आरंभ होते हैं जब किसी विषय में राग उत्पन्न होता है तो उस पदार्थ को पाने के लिए मनुष्य उसके लिए प्रयत्नशील हो जाता है और फिर बारंबार उन विषयों को प्राप्त करके उनका सेवन करता है सेवन करने के बाद उस विषय सेवन से राग उत्पन्न होता है तत् राग प्रभुवती द्वेश तदनंतरम राग के बाद द्वेश बिना न्योते के अपने आप आ जाता है राग आएगा तो द्वेष जरूर आएगा और राग निवृत्त तो हो जाएगा तो द्वेश भी निवृत्त तो हो जाएगा है। कैसी है सहैव प्रवर्तनती सवई सहैव निवर्तंती जो एक शिष्ट विधि होती है वह एक साथ ही प्रवृत्त होती है और एक साथ ही निवृत्त होती है इसको संयोग शिष्ट कहते हैं व्याकरण के अनुसार संयोग शिष्ट विधि साथ ही प्रवृत्त होती है साथ ही निवृत्त होती है तो राग नहीं रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा और राग रहेगा तो द्वेष रहेगा ये इसका संबंध है और राग द्वेष के बाद मोह उत्पन्न हो लोभ उत्पन्न हो जाता है राग द्वेष से ही मोह पैदा होता है और मोह के बाद राग द्वेष से लोभ उत्पन्न होता है और लोभ के बाद फिर मोह उत्पन्न हो जाता है और जब राग द्वेष और लोभ से अभिभूत हो जाता है तो वह बाहर से भले ही धर्मात्मा बनने का स्वांग रचे भीतर से अधर्मी और बाहर से धर्मात्मा पने का स्वांग रखता है तो वह दम्भ पूर्वक किया गया धर्म का आचरण उस जीव का कल्याण करने वाला नहीं होता अब फिर लोग धर्म को दोष देते है अरे हमने इतने दिन तक तिलक लगाया हमने इतने दिन तक यज्ञ किया हमने इतने दिन तक अमुक पाठ किया अमुक पूजन किया और बताओ फिर भी भूत बनना पड़ा फिर भी ऐसा हो गया फिर भी नरक जाना पड़ा इसको तो तुमने दोष दे दिया लेकिन यह विचार नहीं किया कि ईमानदारी से हमने धर्म का आचरण किया ही कम धर्म का फल ही अपवर्ग है धर्म जहाँ प्रकट होगा वहाँ संसार चक्र से जीव अपने आप छूट जाएगा धर्म के बाद फंसे ये संभव नहीं है न धर्म में जाए ते बुद्ध व्याजात धर्म करो तिचो फिर वो धर्म के बहाने से धर्म का, का आचरण करता है और जब जो किसी बहाने से धर्म का आचरण करता है वह धर्मात्मा नहीं है धर्म व्यास कहता है ब्याजे न सिद्ध मानेसु धनेसुज सत्तम से ब्राह्मण से श्रेष्ठ वह धर्म के ब्याज से धन को ही इकट्ठा करना चाहता है धर्म के बहाने धन का संग्रह करना चाहता है फिर उसकी धर्म में रुचि न होकर धन में ही रुचि होती है और जब धन में रुचि होती है तो धन के लिए वह जगन्य से जगन्य पाप करने में भी हिचकिचाता नहीं है इसलिए हे ब्राह्मण देवता रागत द्वेश और मोह इन्ही से सारे अधर्म पैदा होते हैं और फिर साधुता के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं इसलिए भैया सबका सार यह है कि विषय में प्रत्यक्ष विषय है सत्संग के द्वारा जान जाओ और जानने के बाद फिर न उसके संग्रह में और न उसके भोग में प्रवृत्त हो जितना शरीर निर्वाह के लिए जरूरी है उतना तो करना पड़ेगा लेकिन इसके अतिरिक्त उसी को अपना लक्ष्य और उसी को अपना जीवन मत बनाओ हमको बहुत जोर की भूख लगी है। हम उदाहरण के लिए कह रहे हैं हमें भूख नहीं लगी है तो एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं तो कोई समझे कि महाराज को भूख लगी है चलो भोजन ले आओ ऐसा नहीं है एक उदाहरण दे रहे हैं जैसे हमें बहुत जोर की भूख लगी है इतनी भूख लगी है कि कुछ भी मिल जाए पेट में डालने के लिए एक सुधा कुकरी को एक टुकड़ा दे दे चुप हो जाए भोकना बंद कर दे हम सोच रहे कहीं रूखी सूखी रोटी मिल जाए बासी भात मिल जाए इतने भूखे हैं और उसी समय कोई सज्जन बढ़िया भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की बढ़िया घुटेमा खीर जिसमें केसर बड़पा पड़ा हुआ है मेवा पड़ा हुआ है जावित्री पड़ी हुई है इलायची का चूर्ण पड़ा हुआ है शहद भी पड़ा हुआ है सुंदर गाय का घी भी उसमें पड़ा हुआ है क्या कहना महाराज खुशबू जा रही है जिधर हवा चले उधर ही खुशबू जाए ऐसी सुंदर खीर बढ़िया चांदी के थाल में ठंडी करके परोस के अब कोई इलाके हमारे सामने धर दे बोलो उस समय हमारी क्या दशा होगी भूख बड़ी जोर की लग रही थी हम तो बासी भात और सूखी रोटी खाना चाहते थे और हमारे सामने बढ़िया ठंडी खीर का थाल आ गया हमने आचमन किया ग्रास लेना ही चाहते थे तब तक पूज्य स्वामी जी के जैसा कोई प्रामाणिक व्यक्ति आ गया अरे तो महाराज मत खाओ खीर अरे भूख लगे खीर ना खाएं फिर क्या करें? बोले जब खीर बनाई जा रही थी तो एक छिपकली इसमें गिर गई थी कड़ाई में और रसोईया की अविवेक से वही घुट गई उसमें जहरीली हो गई है खीर इस खीर को खाते ही मृत्यु हो सकती है आपके खाने के योग्य नहीं है किसी के खाने के योग्य नहीं है अब हम सोलह आना नहीं सोलह आना से भी ज्यादा कुछ होता हो उतना विश्वास स्वामी जी पर करते हैं तो बोलो अब हमारे भीतर खीर खाने की भूख रहेगी फिर तो खीर फिर भूख प्यास बंद हो जाएगी सुच खत्म भूख ना भूख ना प्यास फिर तो हो सकता है खीर परोसने वाले के ऊपर बिगड़ पड़े या क्या वैर है तुम्हारा हमसे क्यों बेमौत मारना चाहते हो ठीक यही बात है जैसी ठंडी खीर को देखकर मन में खाने का लालच होता है यही स्थिति रूप रस गंध शब्द स्पर्श के विषयों की है ये देखने में खीर जैसे बढ़िया लगते हैं। इनको खाने की भूख भी जीव में होती है क्यों अनेक जन्मों का संस्कार है किंतु संत सदगुरु जब बता देते हैं बेटा जिसको खाने के लिए तुम ललचा रहे हो तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है उसमें तो विष है विष जिसको खाती तुम्हारा जन्म बिगड़ जाएगा तुम्हारा तु, तुम पतन की ओर चले जाओगे तो यह बात सत्संग में समझ में आने के बाद फिर विषय सामने उपस्थित भी हो तो भी उस विषय को ग्रहण करने की लोलुपता चित्त में नहीं रह जाती है और विषय सेवन की लोलुपता मिट जाए इसी का नाम है मुक्तावस्था मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी मुक्ति क्या है विषयों से भोगों से वैराग्य और बंधन क्या है विषयों में अनुराग यही बंधन है कौशिक ब्राह्मण के नेत्र भराए कौशिक ब्राह्मण बोले कि तुम भले ही व्याध हो कसाई हो लेकिन मुझे तो कोई दिव्य ऋषि मालूम पड़ रहे हो हमको नहीं लगता कि तुम कसाई हो हमको लगता है तुम कोई ऋषि हो क्योंकि धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या जीवात्मा के कल्याण के तत्व का मार्ग का इतना सुंदर उपदेश कोई ब्राह्मण भी इतना उपदेश नहीं कर सकता जैसा उपदेश तुम कर रहे हो व्याघ हंसने लगा और धर्म व्याध ने कहा यह ज्ञान हमें ब्राह्मणों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है हम पेट से पढ़ के नहीं आए हैं संतों की सेवा से ब्राह्मणों के सत्संग से कथा सुनने से नाम जप करने से कीर्तन करने से ये ज्ञान हमें हुआ है इसलिए हमारे मिथ्या अहंकार को पुष्ट मत करो ये येषाच प्रिय वक्षा दुज सत्तम नमस्कृत ब्राह्मणे ब्राह्मीं विद्यां निबोध मे मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके आज परम परमा ब्रह्म तत्व की चर्चा कर रहा हूँ इदं विश्व जगत्सर्व अजय चापी शर्व महाभूता ना पर या सारा विश्व पंचभूतों से बना हुआ है वस्तुता हमें अनुभूति पंचभूत की हो रही है स्थूल प्रकृति की हो रही है यथार्थ में पर ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरी वस्तु नहीं है सर्वम खल ब्रह्म और कहते नात पर धवे इस ब्रह्म से उत्कृष्ट तत्व भी और कोई दूसरा नहीं है सर्वोत्कृष्ट तत्व पर तत्व परमार्थ तत्व है देखो ब्राह्मण देवता आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, गंध ये उसके गुण हैं। और पंचीकरण प्रक्रिया के अनुसार एक दूसरे तत्व एक दूसरे तत्व में दिखाई पड़ते हैं इन पंचभूतों के अतिरिक्त एक छठा तत्व भी है जिसका नाम है चित्त इसी को मन कहते हैं सातवां तत्व बुद्धि है और आठवां तत्व अहंकार है इसी को गीताजी में अष्टा प्रकृति कहा गया भूमि रापो नलो वायु खम्भ मनो बुद्धिव च अहंकार इतम में भिन्ना प्रकृति हृष्टा ये अष्टा प्रकृति है और हे ब्राह्मण देवता पंच ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि के जो व्यक्त अव्यक्त विषय हैं वो बुद्धि रूपी गुफा में छिपे रहते हैं उन सब को सम्मिलित कर दो तो 24 तत्व होते हैं इस 24 यह सब के सब ब्रह्म स्वरूप हैं यह 24 तत्व भी ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है वह भी ब्रह्म से अनातिरिक्त ही है ऐसा मान करके जैसे ये कपड़ा है इस कपड़े में आड़े तिरछे धागों के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज नहीं है जैसे वस्त्र में ताना बाना के अतिरिक्त धागों के अतिरिक्त कोई दूसरी चीज नहीं होती है ऐसे ही पिंड ब्रह्मांड में परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई तत्व नहीं है इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं इन पंच महाभूतों का क्रमश विचार करते करते अंत में वह जीव परमात्मा तक पहुंच जाता है और तत्व का अनुभव कर लेता है देखिए जिसकी इंद्रियां निग्रहित नहीं है वह उस परमार्थ तत्व तक पहुंच जाए इसमें कठिनाई है किंतु जिसने अपने मन और इंद्रियों को साध लिया है और जो साधन में लग गया है वो सहज ही परमात्मा की अनुभूति तक पहुंच जाता है ये इंद्रिया ही स्वर्ग ले जाने वाली है ये इंद्रियां ही नरक ले जाने वाली हैं और ये इंद्रियों के साथ मन बुद्धि ही जीव को भगवान के चरणों तक ले जाने वाला है तब क्या करें बोले भैया रूप देखना है तो इस मलमूत्र के रूप में क्यों आसक्त होते हो नयन भरी देखो नंदकुमार, कुमार आंख भर के इनको देखो एक जू मेरी अखियन में निश दिवस रहो करि भौन गाय चरावन जात सुनो सखी सोधो कन्हैया कौन सखी हो श्याम रंग रंगी रस इनकी मीठी बांसुरी इनकी तोतली बाणी इनकी मधुर बाणी इससे भी बढ़कर के रस और कहीं है इनके चरण कमल की सुगंध इनकी बनमाला की सुगंध इनके चंदन की अंगरा की सुगंध और इनके चरण कमल मकरंद की सुगंध इससे बढ़कर कोई गंध है क्या इनके बांसुरी के शब्द से बढ़कर कोई शब्द है क्या इनकी नूपुर की झनकार से बढ़कर कोई शब्द है क्या इन श्याम सुंदर के मंजुल मंजुल श्रीअंग के सुकोमल स्पर्श से बढ़कर कोई स्पर्श है क्या इसलिए भैया ऐसे को क्यों देखो मन का लगना कहां संभव है मन का लगना कहां माना जाएगा जहां लगने के बाद लौट के ना आवे संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है जहां मन लगने के बाद वहां लगा रह जाए वहां से लौट के आ जाएगा खूब इच्छा हुई रसगुल्ला खाने की अब बढ़िया पथमेड़ा के भारतीय देसी गाय के छेना के रसगुल्ला आ गए डिब्बा खोल दिया भोग लगा दिया अब खिलाए रसगुल्ला दो खाए चार खाए छह खाए अब मन भर गया पहले तो मन लगा था खाने में अब मन भर गया खिलाने वाला कहता नहीं महाराज दो और ले लो बोले अब ज्यादा खिलाओगे तो अपच हो जाएगी फिर भी खा लिए ज्यादा और परोस दिए नहीं महाराज अब बार तो खाना ही पड़ेगा बोले अब ज्यादा करोगे तो बमन हो जाएगी खा नहीं सकते मन भर गया पर ठाकुर जी के रूप से रस से गंध से शब्द से स्पर्श से आज तक किसी का मन भरा हो उसको पकड़ के ले आओ किसी का मन भरा अरे नारायण यहां तो निषदिन अरबरात मिल को मिले ही राहत मानो कब हूँ मिले नब मुख चंद चकोर ये अब मुख चंद चकोर ये नेना भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना इसलिए भैया ठाकुर में मन लगाओ श्री जी में मन लगाओ धाम में मन लगाओ सीधे सीधे श्यामा श्याम में मन न लगता हो तो श्यामा श्याम में जिनका मन लगा हो उनमें मन लगा दो, तो भी काम बन जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की तीनों गुणों का स्वरूप बताया है और महाराज तीनों गुणों की वाले व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं कैसे तमोगुण की प्रकृति जिसमें अधिक होती है वह व्यक्ति सदा सोता रहेगा इसलिए बहुत अधिक नींद आवे तो समझ लेना चाहिए चित्त में तमोगुण के संस्कार बने हुए हैं वह अचेत होकर के सदा नींद लेता रहता है और क्रोध उसमें जल्दी आ जाता है वह आलसी होता है जिसमें आलस्य देखो क्रोध देखो और निद्रा देखो ये तीन लक्षण जिस साधक में दिखाई पड़ें, उसको तमोगुणी जीव समझना चाहिए वो तो तमोगुणी जीव है और जिसकी वृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा हो शहर सपाटा नाच गान यहाँ जाओ वहां जाओ ये करो वो करो इसमें जिसकी वृत्ति हो बढ़िया खाओ बढ़िया पियो यूं करो त्यों करो ये सब प्रपंच में घर गृहस्थी के काम धंधों में चूला चक्की के चक्कर में जिसकी बुद्धि ज्यादा काम करे प्रवृत्ति मार्ग में जिसकी बुद्धि ज्यादा काम करे और दूसरों के गुणों में भी जिसे दोष दिखाई देने लग जाए और कुछ न कुछ करने की इच्छा रखे बैठे नहीं किसी किसी धंधे पानी में लगा रहे और दूसरे लोगों पर अपना रौब जमावे कुछ चाहे कुछ ज्यादा करे न करे पर दूसरों को डांट डपट के रखे ऐसी वृत्ति यदि किसी जीव में हो तो उसे रजोगुण प्रधान जीव समझना चाहिए अब सात्विक जीव जो भगवान की ओर बढ़ने के योग्य हैं, जो साधन के योग्य हैं, उन जीवों के लक्षणों का वर्णन है प्रकाश बहुलो धीरो निर्विधित सोन सूय कहा अक्रोधनो नरोधीमान दांत व सा भैया ये लक्षण इसलिए नहीं बताए जा रहे कि आपकी निंदा की जा रही है यदि ये, ये लक्षण आप में हैं तो आप उनका त्याग कर स्तमोगुण से रजोगुण की ओर आओ रजोगुण को त्याग कर सतोगुण की ओर बढ़ो और सतोगुण से भी ऊपर उठकर गुणातीत तो होकर विशुद्ध भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़ो प्रेम पंथ में आगे बढ़ो बढ़ना तो पड़ेगा आगे यदि मानव जन्म सफल करना है तो सात्विक साधकों का लक्षण क्या है बोले जिनमें प्रकाश की बहुलता है ज्ञान की बहुलता है जो नए नए कामों का आरंभ भीतर से नहीं करना चाहता कि ये भी कर लें वो भी कर लें ये भी कर लें उसके भीतर से वैराग्य की वृत्ति रहती है दूसरों के दोषों में भी वह गुण देख लेता है सात्विक प्रकृति का व्यक्ति क्रोध शून्य है जितेन्द्रीय है ऐसे मनुष्य को सात्विक समझना चाहिए ऐसा सात्विक पुरुष ही भगवान की ओर बढ़ने के योग्य है इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विकता लानी चाहिए विचारों की सात्विकता खान की सात्विकता व्यवहार की सात्विकता ये सब प्रकार की सात्विकता हमें चाहिए देखिए बहुत ध्यान से सुने रजोगुणी तमोगुणी लोगों का ज्यादा संग करोगे तो वो संस्कार आपके चित्त पर पड़ेंगे और सत्व महात्माओं का संग करोगे तो रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति होगी सतोगुण के संस्कार प्रबल होंगे और फिर विशुद्ध गुणातीत महात्मा जीवन मुक्त संतों का संग करोगे तो तुम भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए जैसा करे संग तैसा चढ़े रंग जैसा खाए अन्न वैसा होए मन जैसा पिए पानी वैसी भूले बानी बोलो वृंदावन बिहारी बहुत ध्यान से सुने बोले सात्विक पुरुष उसको संसार के व्यवहार से गलानी होती उसकी प्रवृत्ति ही नहीं होती सहज हो जाता बिना चाहे बस इतना है भीतर से उसकी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है सात्विक पुरुष का लक्षण क्या है बहुत सुंदर बातें क्या कहना इतना बढ़िया प्रकरण है धर्म व्याज कह रहे हैं वैराग्यस्य च रूपम तू पूर्वेव प्रवर्तते मृदुर्भव्यहंकार प्रशीद त्याज वंचत्विक पुरुष में सबसे पहले वैराग्य उत्पन्न हो जाता सात्विक पुरुष वैराग्यवान होता है रमा विलास रामे अनुराग तबन इव नागी उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है वैराग्य उत्पन्न होते ही उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है एक सिद्ध संत के निकट हम गए उन संत ने बहुत अच्छी बात कही जानकर हम उन संत का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि तो संत कर रहना चाहते हैं उन महापुरुष ने कहा कि अपने ज्ञान अपनी भक्ति और अपने वैराग्य से यदि तुम संतुष्ट हो गए तो वह कमने लग जाएगा इसलिए साधक का कर्तव्य है अपने वैराग्य से कभी संतुष्ट न रहे हमेशा अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे अरे अभी हमारे भीतर कहाँ वैराग्य है अभी कहाँ वैराग्य अभी तो ये कसर है अभी तो ये कसर है अभी तो ये कसर है हम लोग क्या करते हैं बस अब तो हो गया काम बस वहीं से घटना शुरू फिर घटते घटते ये हालत होती है कि हम लोगों को कहना पड़ता क्या करें जब घर छोड़ा था उस समय जो वैराग्य था वो वैराग्य रहा आता तो राम जी कब के मिल गए होते तो अपने वैराग्य से संतुष्ट होने से वैराग्य घटता है इसलिए निरंतर अपने वैराग्य में कमी का अनुभव करता रहे अपने ज्ञान में कमी का अनुभव करता रहे और अपनी भक्ति में कमी का अनुभव करता रहे मेरे में भक्ति कहा है मेरे भीतर प्रेम कहाँ है स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु का चरित्र हाँ हाँ क्या कहना महाभाव का समुद्र जिनके अंतकरण में हिलोरें ले रहा है महाभाव का समुद्र तरंगायत तो हो रहा है जिन श्रीमन महाप्रभु के भीतर वे महाप्रभु अपने अनुगतों से भी कई बार गिड़गिड़ाने लग जाते गदाधर तुम कृष्ण प्रेम से तुम्हारा चित्त भरा हुआ है हमारे ऊपर भी कृपा करो हमें एक कर्ण मिल जाए हम भी कृतार्थ हो जाए ये है ऐसा दैनी हो तो प्रेम बढ़ेगा भक्ति बढ़ेगी यही अनुभव साधक को करते रहना चाहिए इसलिए सात्विक पुरुष में सबसे पहले सात्विक पुरुष का लक्षण है उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है वैराग्य उत्पन्न होने पर अहंकार ढीला पड़ जाता है और अहंकार ढीला पड़ते ही ज्ञान का प्रेम का प्रकाश शुरू हो जाता है अहंकार जब तक ढीला नहीं पड़ेगा तब तक ज्ञान का प्रकाश होने वाला नहीं है और जब ज्ञान का प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो न राग रह जाता है न द्वेष रह जाता है फिर चित्र सर्द सदा सर्वदा साम्यावस्था में आता है और महाराज जी अंतिम बात तो यहां तक कह दी धर्म व्याध ने कि जब जीव का अंतिम जन्म होने को होता है तो सात्विक पुरुष में सरलता आ जाती है। बहुत सरल हो जाता है एकदम भोला सीधा साधा सरल निश्चल हो जाता है और जब सरलता उसमें आ जाती है तो समझ लेना चाहिए अब उसका अंतिम शरीर है अंतिम जन्म है श्री वृन्दावन बिहारी लाल की तो सरलता आ जाती बहुत ऊंची बात ब्राह्मण में बड़े बड़े गुण हैं, पर सरलता नहीं दिख रही है तो अभी उसके ब्रह्मत्व में कमी है अभी उसको जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना है अभी वह अपनी कुटिलता के कारण अभ पतन की ओर भी जा सकता है किन्तु यदि कोई शूद्र ही क्यों न हो उसमें संपूर्ण सरलता आ जाए तो धर्म व्याध कहता है कि वो मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है किसी को हम लोग साधुसाई भाषा में कहेंगे मन चंगा तो कठोती में गंगा मूल वृंदावन विहारी हमारे देश के महान संत श्री रैदास जी महाराज है नित्य ब्रह्मवेला में रात्रि को दो ढाई बजे उठ जाते थे रह बजे उठ करके स्नान आदि करके ध्यान में बैठ जाते और चार बजे तो गंगा जी में गोता लगा के आसन पर आ जाते भजन के आसन पर बैठ जाते बारह मास का नियम था उनका दूसरे लोग गंगा में गोता लगा में उसके पहले रहदासी का सब हो जाता भजन ध्यान फिर सवेरे से तो अपना काम धंधा में लगते थे वो जो उनका पैतृक काम था उसमें लग जाते थे एक दिन सोमवती मावास्या पड़ी एक पंडित जी रहसी नीम के नीचे बैठ के अपना काम करते थे जूती गाँटते थे निकले रहदासी राम राम पंडित जी राम राम प्रणाम आज सोमवती मावास्या गंगा स्नान करने नहीं चलने बोले भगवान हमारा तो गंगा स्नान हो गया अरे वो तो रोज का स्नान है हम विधि पूर्वक स्नान कराएंगे प्रभु अभी अवकाश नहीं है अरे हम गंगा जी का पूजन करेंगे आज रैदास ने कहा बहुत अच्छी बात है तो एक आना रैदास ने अपनी बोरी के नीचे से निकाला और कहा कि ये इकन्नी गंगा जी को हमारी तरफ से भी पूजन में भेंट कर देना और दो केला ये केला भोग लगा देना ये इकन्नी भेज कर देना बोले पंडित जी ने विधि पूर्वक गंगा जी का पूजन किया स्नान आदि किया अब वो रैदास जी वाली बात भूल ही गए चलते चलते जाते समय याद आया कि अरे रैदास जी ने भी दिया था उनका तो चढ़ा दें गंगा जी को लो गंगा मैया ये रैदास के केले और ये इकन्नी गंगा जी का तुरंत हाथ ऊपर आ गया गंगा जी ने केला हाथ में ले लिया दक्षिणावी हाथ में ले ली और गंगा जी अंतरधान हो गयी पंडित जी का माथा ठनका बोले हे भगवान गंगा स्नान करते करते पूजा करते करते बुढ़ापा आ गया हैं कितना दूध दही पंचामृत चढ़ाए गंगा जी ने कभी हाथ नहीं फैलाया और रैदास के छोटे छोटे दो केला पुराने से वो हमने भेंट किए तो गंगाजी ने हाथ फैला दिए कन्नी के लिए हाथ फैला दिया वाजीवा सोच ही रहा था ब्राह्मण तब तक गंगाजी से फिर हाथ गंगाजी का निकला और आवाज आई ब्राह्मण देवता रहदास जी को हमारी तरफ से ये प्रसाद दे देना महाराज सोने का कंगन था उसमें हीरे जड़े हुए थे ब्राह्मण ने सोचा कि रैदास को थोड़े ही पता है इतनी बढ़िया चीज पंडितानी को देंगे रैदास जी को काये को दें वो गए अपने घर की ओर पूरे दिन भर चलते चलते हो गया घर ही नहीं पहुंच पाए समझ गए गंगा जी का चमत्कार है फिर आए के बोले महाराज सवेरे गए थे नहाने बोले महाराज चक्कर डाल दिया है इस सोने के चूड़ा ने कंगन ने चक्कर डाल दिया ऐसा ऐसा हुआ रह ने हाथ जोड़े कहा जय हो गंगा जी के प्रसाद को प्रणाम है हम क्या करेंगे आप ब्राह्मण देवता आप ले जाएं अपनी ब्राह्मणी को दें वो लेके चले ब्राह्मणी बड़ी खुश हुई मेरे देखो ये हैं महात्मा गंगाजी ने उनके लिए चूड़ा दिया तुम इतने दिन पूजा करते तुमको कुछ नहीं दिया एक दिन वो पंडितानी गई नगर सेठ के यहां राजा के यहां और राजा ने राज रानी ने और नगर सेठानी ने वो कंगन ले लिया ब्राह्मणी से नगर सेठानी राजा के यहाँ गयी काशी नरेश के यहाँ और काशी नरेश की रानी ने हट किया कि ऐसा दूसरा कंगन हमको चाहिए खोज की गई किसके पास ब्राह्मण से कहा गया दूसरा लाखे दो कारीगरों को दिखाया कारीगरों ने कहा हमारा धरती पर कोई कारीगर ऐसा कंगन मरा नहीं सकता तब पंडित जी बिचारे दुखी होकर फिर रहे दास के पास है बोले महाराज गंगा जी ने प्रसाद क्या दिया हमारे तो आपत खड़ी हो गई राजा कहता दूसरा लाके दो कहा से लाए महाराज बोले कोई बात नहीं दुखी मत हो आपने ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो अपने कठोते में पानी भरा था जय हो गंगा जी कह के हाथ डाला मन चंगा तो कठोती में गंगा और आपने निकालना शुरू किए तमाम कंगन निकाल दिए बोले पुराने वाले कंगल के नक्काशी से कारीगरी से जिस कंगन की कारीगरी मिलती हो जो नाप का हो वो छांट के ले जाओ बाकी सब कंगन गंगाजी में प्रविलिन हो गए मन चंगा तो कटौती में गंगा तो मन सरल हो तो कठौती में भी गंगा प्रकट हो जाएंगी अब मन में सरलता न हो तो गंगाजी में भी गंगाजी प्रकट नहीं इसलिए हे ब्राह्मण देवता ब्राह्मण के जितने भी लक्षण शास्त्र में आए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ लक्षण है सरलता वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण के लक्षणों में आर्ज को मुख्य माना है माने ऋजुता सरलता एक महात्मा हमको मिले बोले महाराज जी आप सरल शब्दकार जानते हैं तो हम जो जानते थे हमने बताया जैसा की हम अभी बता चुके हैं बोले देखो ये तो आपकी पंडताई वाला अर्थ है हम तो साधुसाई अर्थ जानते हैं वही आपको बता रहे हैं तो बताओ महाराज बोले सामाने सीता रामाने राम जी ला माने लक्ष्मण जी सीता राम लक्ष्मण जी जिसके हृदय में विराज जाते हैं वो सरल हो जाता है तो वाह वही वाह किसी पोथी पत्रा में तो नहीं लिखा है लेकिन साधु के मुख की वाणी बड़ी प्यारी बात स माने सीता रामाने राम जी ला माने लगन लाल जी तीनों हृदय में विराज जाएं तो पूरी पूरी सरलता आ जाती है प्राण वायु की स्थिति का वर्णन किया और किस प्रकार से परमात्मा का साक्षात्कार होता है इसका भी वर्णन किया प्राणायाम के द्वारा अपने नाड़ियों का शोधन अवश्य करना चाहिए आसन को जीत करके ध्यान में बैठना चाहिए और महाराज जी लिखा है कि कम ऐसी कम भोजन करना चाहिए और कम ऐसी कम निद्रा लेनी चाहिए और रात्रि में अर्धरात्रि के बाद दो बजे के करीब ध्यान में बैठ जाना चाहिए ध्यान के लिए वह समय सबसे श्रेष्ठ है।, है देखो शरीर को जैसा अभ्यास कर लो वैसा हो जाएगा आप चाहो तो चार घंटे में आपकी पूरी निद्रा हो जाएगी और आप नहीं चाहें तो आठ घंटे में भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी पड़े रहोगे आलसी की तरह हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है पूज्य पंडित श्री गंगाधर जी करौली वाले कुछ समय महात्मा गांधी जी के साथ भी रहे उन्होंने कहा महाराज जी को बताते थे कि मैंने निकट से देखा महात्मा गांधी डेढ़ घंटे में अपनी निद्रा पूरी कर लेते थे बाकी सारे समय वे किसी ने किसी क्रिया में रहे डेढ़ घंटे छोटे थे महात्मा डेढ़ घंटे में निद्रा पूरी अब फूस फूस के खाएंगे डकार आ रही है मुंह में पानी आ रहा है और बड़े परेशान हो रहे हैं तो तो फिर पढ़े रहना पड़ेगा खाने के लिए जिएंगे, तो, तो फिर आठ घंटे सोने के बाद भी बात नहीं बनेगी और जीने के लिए खाओगे जितनी सात्विकता आती चली जाएगी उतना अधिक तमोगुण कम होगा तमोगुण जितना कम होगा शतोगुण जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक आह्लाद आनंद भीतर से प्रकट होने लग जाएगा और कहा कि इस प्रकार से उस परमात्मा को हृदय कमल पर ध्यान करना चाहिए पूर्व रात्रे परे चुंजान सततम मन लघ्वाहारो विशुद्धात्मा पशन्नात्म आत्मात्मने प्रदीपते नीपेन मनोदीपेन पश्य दृष्ट्वात्मा निरात्मानम सदा विप्रमुच्य मन साधक को चाहिए कि अत्यंत हल्का भोजन करे और पवित्र भोजन करे अंतकरण को शुद्ध रखे रात के पहले प्रहर तक कर साधन करे अर्थात संध्या वाला साधन संध्या गायत्री और फिर पिछले प्रहर में अपना मन परमात्मा के चिंतन में लगावे और परमात्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करते करते ज्ञान का दीप उसके भीतर प्रकाशित हो जाएगा उस प्रकाश में ज्ञान के प्रकाश में तत्व के प्रकाश में ब्रह्म के प्रकाश में वह अविद्या की ग्रंथि को कर्म की ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर दे साधन की बड़ी महिमा है लेकिन साधन नष्ट न हो जाए इसकी सावधानी प्रत्येक साधक को सदा रखनी चाहिए देखो साधन की संपत्ति को अर्जित करने में कई दिन कई मास कई वर्ष नहीं कई जन्म लग सकते हैं और उसे गमाने में एक क्षण भी नहीं लग सकता एक क्षण में सब कुछ गमा दिया जाता है इसलिए साधक का धर्म है कि वह अपनी साधन रूपी संपत्ति को बढ़ावे ये घटे नहीं इसकी चेष्टा में सदा लगा रहे ये किससे नष्ट होती है बोले नित्यम क्रोधात तपो रक्षेत धर्मम रक्षेत मत्सरात विद्या मानपानभ्यम आत्मान तु प्रमादता बहुत बढ़िया श्लोक है लिखने योग्य है तप को अपने अपने साधन को तप को सदा क्रोध से बचावे धर्म को द्वेष से बचावे विद्या को मान और अपमान से बचावे और अपने आप को प्रमाद से बचा ले आन संतम परो धर्म क्षमा च परम आत्मज्ञानम परम ज्ञानम सत्यम व्रत परम व्रतम सबसे बड़ा धर्म दया है दया सबसे बड़ा धर्म है यही घट दया तहा प्रभु आप अपना साधुख सबका जाने ताके निकट न आवे पास सबसे बड़ा धर्म दया है सबसे बड़ा बल क्षमा है क्षमा कर देना सबसे बड़ा बल है और सत्य सबसे बड़ा व्रत है और परमात्मा ही सबसे बड़ा तत्व है परमात्मा से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है जिसने संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया है वही त्यागी है सत्यागी सच बुद्धिमान हम लोग तो हमारे साधुओं में एक संतों की विशेष वेशभूषा और परंपरा होती है उसको कहते हैं त्यागी महात्मा है। पर महाभारत में त्यागी की परिभाषा दी जा रही त्यागी कौन है कहते है जिसने संपूर्ण कामनाओं का वासनाओं का त्याग कर दिया हो जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया हो ममता का त्याग कर दिया हो और एकमात्र प्रभु को ही अपना जीवन सर्वस्व स्वीकार कर लिया हो उसी को त्यागी कहते हैं बोलो वृंदावन विहारी अब कह रहे हैं बिना गुरु प्रपत्ति के गुरु शरणागति के गुरु कृपा के ज्ञान नहीं होता इसलिए हे ब्राह्मण देवता इस संपूर्ण ब्रह्म विद्या का आश्रय गुरु तत्व है इसलिए अपने जीवन में यदि कल्याण चाहे तो किसी सदगुरु जो परमार्थ तत्व को जानने वाला हो ऐसे किसी संत सदगुरु के चरणों में अपना निश्चल निष्कपट भाव से समर्पण कर दे अब फिर वे जो कहें उसी को परम साधन मान करके लग जाए बस इससे ही उसका काम बन जाएगा और एक विशेष बात कह रहे हैं कि यदि कोई शिष्य न हो शिष्यता के लक्षण उसमें न हो तो गुरु भी इस तत्व का उपदेश शिष्य को न करे शिष्यता के लक्षण दिखे तो इस तत्व को सुनावे न हिंसा सर्वभूत किसी भी प्राणी की हिंसा न करे सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए सबके प्रति मित्रभाव रखे और मनुष्य दुर्लभ जीवन को पाकर के किसी के साथ बैर न करे संग्रह दुख का मूल है त्याग के लिए संग्रह करे भोग के लिए संग्रह न करे और परम सत्य में स्थित रहे और हे ब्राह्मण देवता जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को त्याग देता है वो अनंत ब्रह्म पद को प्राप्त करता है और आसक्ति का त्याग करने से सुख का भी त्याग हो जाता है और दुख का भी त्याग हो जाता है, दोनों का त्याग हो जाता है कौशिक ब्राह्मण बोले कि हे महात्मन धर्म व्याज ने कहा महात्मा नहीं है हम तो कसा ही है महाराज बोले तो नहीं नहीं आप महात्मा ही हो हे महात्मन हमें बड़ी उत्सुकता हो रही है इस तरह का दिव्य ज्ञान आपको कैसे हो गया क्योंकि बिना किसी साधना के तो ज्ञान होता नहीं तो आपकी साधना क्या है आपकी उपासना क्या है हम देखना चाहते हैं। ब्याज बोला अवश्य देखें, अभी चले भीतर हम आपको अपनी उपासना के कक्ष में ले चलते हैं आप दूर बैठ हमारी उपासना का दर्शन करना पंडित जी बैठ गए धर्म व्याध गया एक सुंदर आसन पर उसके वृद्ध पिता माता बैठे थे धर्म व्याध ने जाकर पहले अपनी माता के चरणों में शाष्टांग प्रणाम किया फिर पिता के चरणों में प्रणाम किया माता पिता ने अपने दोनों हाथ धर्म व्याध के मस्तक पर रखे और माता पिता ने कहा बेटा तुम धर्म के जानकार हो धर्म ही तुम्हारी सब ओर से रक्षा करे तुम्हारा आचार विचार बहुत शुद्ध है तुम्हारी बड़ी आयु हो तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारे जैसे ज्ञानी सदाचारी पुत्र को पाकर हमारा ग्रहस्थ आश्रम धन्य हो गया तुमने उत्तम गति तप ज्ञान और बुद्धि प्राप्त की है बेटा तुम पुत्र नहीं तुम तो सुपुत्र हो तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर के ही ग्रह आश्रम धन्य होता है बेटा तुमने हमारी जैसी सेवा की है और कोई सेवा नहीं कर सकता है कोई देवता की पूजा क्या करेगा जैसी पूजा तुमने हमारी की है देवताओं से अधिक हमको तुम मानते हो तुम्हारे चित्र में संयम है और दम है देखो तुम्हारी इस भक्ति से मैं तो प्रसन्न हूँ ही तुम्हारे पूर्वज भी प्रसन्न हो रहे हैं मेरे पिता पितामह प्रतामह भी तुम्हारी पितृभक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं उनको भी बहुत प्रसन्नता है तुम्हारी सेवा से तुम सत्य का भाषण करते हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और सारे धर्म के लक्षण तुम में विद्यमान हैं जाम दग्नेन राण यथा वृद्ध सुपूजित तथा त्वया कृतम सर्व तद विशिष्ट पुत्र हे पुत्र परशुराम ने जैसे पिता माता की भक्ति की ऐसी तुम पिता माता की भक्ति कर रहे हो और तुम तो परशुराम जी से भी अधिक तुम अपने पिता माता की भक्ति कर रहे हो बहुत प्रशंसा की और इसके बाद धर्म व्याध ने उनके दोनों के चरण धोए चरणामृत लिया उनको प्रेम से शरीर में मालिश किया फिर उनको स्नान कराया फिर शरीर को पोछा फिर शुक्ल वस्त्र धारण कराए, फिर उनको सुंदर जो है जैसे कोई देवता की पूजा करे फिर मस्तक पर सुंदर श्वेत मलयागरी चंदन लगाया पुष्प की माला पहनाई कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दिया और धूप से उनकी आरती किया पुष्प उनके चरणों में निवेदित करके साक्षांग प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक प्रणाम प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण देवता से कहा हमारे भगवान हमारे इष्ट देवता हमारे सीताराम जी हमारे राधा कृष्ण जी हमारे लक्ष्मी नारायण जी यही हैं, पिता है पिता माता है हम इनकी सेवा करते हैं आप पूछ रहे थे ना कि आपको यह दिव्य ज्ञान कैसे मिला ये पिता माता को भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करने से हमें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज की इस भयंकर परिस्थिति में आज के परिप्रेक्ष्य में पितृमातृ भक्ति की बातें कितनी आवश्यक हैं समाज में एक हमारे बड़े प्रेमी थे अब उनका शरीर नहीं है श्री भरतलाल जी राजस्थान के थे चेन्नई में रहते थे उन्होंने एक घटना सुनाई श्री भरतलाल जी पटवारी श्री वृन्दावन बिहारी उन्होंने एक घटना सुनाई उस घटना में उन्होंने कहा कि विदेश में कहीं यूरोप में हम थे किसी काम से गए थे अपने किसी निकट संबंधी के घर में रुके थे उसके बगल में एक वृद्ध यूरोपियन व्यक्ति का बंगला था तो हम तो खाली बैठे थे हमने देखा कि वो व्यक्ति अपने बंगले के लॉन में मशीन चला रहा है और घास काट रहा है तो मन में आया कि भाई ये बुजुर्ग हैं मैं युवा हूं क्यों ना ये काम ही कर दू ब तो मैंने उनसे अंग्रेजी में पूछा कि मैं आपकी अनुमति हो तो मैं भीतर आऊ यहां आइए पर किस लिए आप आना चाहते क्या काम है तो उन्होंने कहा कि आप बुजुर्ग हैं ठगे होंगे लोन काफी बढ़ा है यदि आपको कोई परेशानी न हो तो इस पूरे लोन की घास में काट दू पहले तो उसने संकोच किया बाद में कहा ठीक है ले लो तो मैं मशीन चलाने लग गया तो उस बुजुर्ग यूरोपियन व्यक्ति ने कहा बोले आप निश्चित भारतीय हैं भारतीय स्वरूप है? सकल से तो दिख रहे हैं भारतीय हैं पर आप कैसे कहते हैं आप निश्चित भारतीय हैं बोले बड़े बूढ़ों की सेवा की भावना और उनके प्रति आदर भारत की मिट्टी में जन्म लेने वालों को ही प्राप्त होता है मैं अमीर व्यक्ति हूँ लेकिन मेरे लड़के बच्चे नाती पोते कोई कहीं है कोई कहीं है यहाँ तो कोई किसी के पास रहता नहीं नौकर भी यहाँ मिलते नहीं सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है बोले नहीं बाबूजी इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है मैं जितने दिन यहाँ हूँ इसी तरह से आपके घर में और कोई काम है तो कर जाएगा तो। ये।, ये संस्कार भारत की मिट्टी के संस्कार हैं जिन संस्कारों के कारण बाहर के लोग भी यहाँ जन्म लेने वालों की बड़ाई करते लेकिन आज पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण में भारत की यह दुर्दशा हो रही है कि माता पिता का तिरस्कार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और भारत जैसे पवित्र देश में वृद्धाश्रम खुल गए लोग वृद्ध को अपने घर में नहीं रखना चाहते इसलिए हम तो एक प्रार्थना करते हैं कि ये संसार के लोग तुम्हें लात मार के भगावे इससे पहले तुम इनमें लात मार के भग जाओ तो ज्यादा अच्छा है हा? ये तुम्हारा त्यागें तुम, तुमको त्यागें तुम्हें ठुकरावे इसके पहले तुम ठोकर मारके चल दो भजन के लिए निकल पड़ो बरबस राज सुत प्रदीना नारी समेत गवन बन कीना होइ न विषय विराग भवन बसधवा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गये हरी भगत बीन बान प्रस्थित परम्परा समाप्त होने के कारण ये दुर्दशा आई बात ध्यान में आई कि नहीं किसी व्यक्ति के पिता माता गृहस्थाश्रम की अवधि को पूर्ण करके किसी तीर्थ में जाके भजन करें तो आप बताइए उसकी संतान को प्रेरणा मिलेगी कि नहीं कि मेरे पिताजी माताजी ने अपना अंतिम जीवन अमुक जगह गंगा यमुना किनारे जाकर के इस साधक की रहनी से रहकर के व्यतीत किया था तो उसके मन में भी कल्पना होगी कि नहीं कि हम भी अपना जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करें अब वृद्ध पुरुष भी अपनी संतान को प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में साधन का अभाव है तप का अभाव है और वैराग्य का अभाव है इसलिए भैया अपने जीवन में एक ऐसा मंगलमय अवसर अवश्य खोजना चाहिए जिससे आपके पीछे वाले लोग परंपरा के लोग भी प्रेरणा प्राप्त करें कि हमें भी भजन करना चाहिए वैसे कोई वृंदावन भले ही ना आवे लेकिन किसी के घर के बड़े बूढ़े रहवे लग जाए तो आएगा कि नहीं आएगा साल में दो तो चार चक्कर लगाएगा भैया बूढ़े पिता माता है एक बार तो देख के आवे सुख दुख की पूछ के आवे और नहीं भी आप आया जल्दी जल्दी तो भी मन से उसका वृंदावन का चिंतन रहेगा कि नहीं हमारे पिताजी वृंदावन में हमारे माता वृंदावन में है हमारे बाबा अमुक जगह है चिंतन रहेगा कि नहीं रहेगा इसलिए बानवपृष्ठ की परम्परा है अब कौशिक ब्राह्मण ने कहा बस इस प्रकरण को हम पूरा कर रहे हैं जल्दी जल्दी कौशिक ब्राह्मण ने कहा कि आपने हमारे सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया अब हमें अंतिम बात बता दो कि हमें क्या करना चाहिए धर्म व्याध ने कहा कौशिक ब्राह्मण आप अपने पिता माता की अकेली संतान है बिना पिता माता की आज्ञा के आपने घर छोड़कर परिवार छोड़कर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए वेदों का स्वाध्याय आरंभ किया है तब किया है आपके वियोग में रोते रोते आपके माता पिता अंधे हो गए बे बड़े भूख प्यास और कष्ट पा रहे हैं इसलिए इतनी तपस्या करने पर भी तुम्हारे भीतर धर्म का प्रकाश नहीं हुआ इसलिए अभी कोई तुम साधु सन्यासी नहीं बने हो साधु सन्यासी फिर घर जाए तो उसको निषेध है कल हमने बताया था उसे वानतासी कहा जाता कुत्ता कहा जाता है आरूढ़ पतित कहा जाता है साधु होके ग्रस्त हो, ग्रस हो जाए तो पर आप तो अभी विद्याध्यन के नाम से निकले थे ब्रह्मचारी हैं इसलिए अभी आप जाएं, अपने पिता माता की सेवा करें अब पिता माता के दिवंगत होने के बाद आपकी रुचि सन्यास में है तो आप सन्यास ग्रहण कर लें क्योंकि ब्राह्मण के लिए वेद की दो आज्ञाएं हैं एक आश्रमात् आश्रमम गेद आश्रम से आश्रम में जाए और दूसरी आज्ञा है ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यास में चला जाए ये दो विधियां इसलिए दोनों आपके लिए स्वतंत्र हैं चाहो तो गृहस्थ होकर के फिर आगे फिर बानप्रष्ठ सन्यास में जाओ और नहीं तो जब तक पिता माता है सेवा करो वे पधार जाएं तो फिर विरक्त तो होकर भजन करो लेकिन अभी उन्हें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है हे ब्राह्मण देवता पंचयते गुर्मण पुरुष विभूषिता पिता माता अग्निरात्मा गुरुश्च सम पांच गुरु हर मनुष्य के हैं कौन कौन पिता माता अग्नि परमात्मा और गुरु ये पांच गुरु हर मनुष्य के जीवन में हैं पिता भी गुरु है माता भी गुरु है अग्नि भी गुरु है अग्नि मीड़े पुरोहितम पुरोहित माने गुरु ही होता है अग्नि गुरु है परमात्मा गुरु है कृष्णम बंदे जगत गुरुम कृष्ण जगत गुरु और गुरुजी तो गुरुजी है ही है इसलिए इन पांचों का आदर करना चाहिए यही सनातन धर्म है ब्राह्मण बोले कौशिक ब्राह्मण बोले कि धर्म व्यास एक बात बताओ अब हमारे भी हमारे मन में ये बात पक्की हो गई है कि आप नाम मात्र के कसाई हैं आप कसाई नहीं हो कसाई का खान पान नहीं कसाई के विचार नहीं कसाई की वृत्ति नहीं कसाई का स्वभाव नहीं आप कैसे हम माने आप कसाई हो जाति से ही आप केवल कसाई हो आप में लक्षण तो बड़े बड़े ऋषियों के हैं। तो जरूर किसी भयंकर अपराध के कारण आपको कसाई के कुल में जन्म लेना पड़ा हो, होगा क्योंकि आपके जैसे जो धर्मशील महापुरुष होते हैं उनका चित्त इतना शुद्ध हो जाता है कि उन्हें अपने पूर्व जन्मों का भी स्मरण हो जाता है स्थिर चित्त में सब कुछ प्रकाश हो जाता है पूर्व जन्मों का भी दिख जाता है जो शुद्ध चित्त होते उनको अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है तो आपसे हम एक प्रश्न और करना चाहते हैं आप पूर्व जन्म में कौन थे अब किस पाप से कसाई बने ये और सुनना चाहते हैं यह सुनकर के धर्म व्याध मुस्कुराया और धर्म व्याध ने कहा कि महाराज पतिव्रता ने जो कुछ मेरे संबंध में कहा है वो झूठ नहीं है वो बिल्कुल ठीक ही है इसकी अनुभूति तो आपको हो गई है लेकिन भगवन यह प्रश्न बड़ा जटिल प्रश्न है क्या पूर्व में कौन थे यद्यपि मैं इस बात को जानता हूँ पर शास्त्र में आज्ञा है ब्राह्मण भगवान का स्वरूप होता है उससे कपट नहीं करना चाहिए इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दे रहा हूँ ब्राह्मण देवता मैं पूर्व जन्म में एक धर्मशील ब्राह्मण था ऋषि पुत्र था तपोवन में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अग्नि गऊ और गुरु इनकी उपासना करते हुए वेदों का स्वाध्याय करता था उसी समय मेरे निष्पाप ऋषि पिता उनके निकट एक राजा आया करता था राजा के राजकुमार से हमारी मित्रता हो गई और राजकुमार का संग पाकर छोटी अवस्था का ही था मैं धनुर्विद्या का अभ्यास भी करने लग गया धनुष बाण चलाना सीखने लग गया एक दिन मैंने लक्ष्य वेद किया और एक गांठ वाली झुकी हुई गांठ वाला एक भयंकर बाण मैंने छोड़ा वो बाण एक ऋषि में लग गया वे चिल्लाए मैं दौड़कर निकट गया अपराधी की भांति उन्होंने कहा अरे दुष्ट ऋषि कुमार होकर ब्राह्मण कुमार होकर के व्याध की तरह तूने मुझे बाण मारा है इसी पाप से तुझे व्याध के कुल में कसाई के कुल में जन्म लेना पड़ेगा और ब... फिर मैं रोने लग गया चरणों में पड़ गया वे ऋषि मरे नहीं मैं उनको उठा के लाया उनका बाण निकाल दिया घाव ठीक कर दिया वे स्वस्थ हो गए तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि कसाई कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम धर्म का पालन करते हुए परम गति को प्राप्त करोगे हे ब्राह्मण देवता मैं इस शरीर को त्याग कर स्वर्ग में जाऊंगा अनंत समय तक स्वर्ग में सुख का भोग करने के बाद फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा और फिर तप करके मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा यह सुनते ही कौशिक ब्राह्मण के नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार बह चली है कहा तुम बार बार मुझे प्रणाम कर रहे हो मुझे संकोच हो रहा है तुमने तो हमें परमार्थ तत्व का उपदेश किया है ऐसा कहकर के कृत प्रज्ञोसि सि मेधावी बुद्धि ही विपुला तब ना हम भवन तम ज्ञान तृप्तो धर्म आप ज्ञान से तृप्त हैं धर्म के रहस्य को जानने वाले हैं और मुझे आज्ञा दीजिए इन्होंने आज्ञा दे दिया हमारा चीख है आप पधारे तब कौशिक ब्राह्मण ने धर्म व्याधि की परिक्रमा की और परिक्रमा करके उनकी आज्ञा लेकर के वह अपने घर को गया पिता माता की सेवा करके उनको भी परम गति की प्राप्ति हो गई इसलिए भैया पिता माता की सेवा करने से धर्म का स्वरूप समझ में आता है यहीं हम इस प्रकरण को सम्पन्न करते हैं थोड़ी देर कीर्तन करें और फिर आगे के चरित्रों को और द्रुत गति से हम कहेंगे ये कहना बहुत जरूरी था इतना सुंदर उपाख्यान है महाभारत का की बार बार सुनना चाहिए कितना सुंदर उपाख्यान है आगे के चरित्रों को हम तीव्र गति से कहेंगे सावधान हो जाएं, थोड़ी देर कीर्तन करें श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय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 राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री वृन्दावन बिहारी लाल की जय अंगिरा महर्षि ने अग्नि को अपने प्रथम पुत्र के रूप ऐसी स्वीकार किया इसलिए अंगिरा ऋषि के प्रथम पुत्र अग्नि है इसलिए आंगिरस यह भी अग्नि का नाम है द्वितीय पुत्र के रूप में बृहस्पति जी उत्पन्न हुए हैं सम्ब उत्पन्न हुए हैं अंगिरा की संतति का वर्णन है बृहस्पति की संतति का वर्णन है पांच जन्य अग्नि की उत्पत्ति का वर्णन है और उनकी संतति का भी वर्णन है उनचास प्रकार के अग्नियों का अलग अलग वर्णन है कैसे अग्नियों का स्त्री की जाती है इन सब का वर्णन है और स्विष्टकृत होम अवश्य करना चाहिए स्विष्टकृत होम की जो आवश्यकता है उस पर बल दिया गया है और कहा कि मनु की कन्या स्विष्टकृत मानी गई है उसका नाम रोहिणी है किसी अशुभ कर्म के कारण वह हिरण कशुप की पत्नी भी हुई थी और बाद में मनु की बन्ही ही वो प्रजापति कहलाई इस प्रकार से इसका भी वर्णन किया गया अग्नि में आहुति अवश्य देना चाहिए बचे हुए सातल्य से शुष्टकृत होम करना चाहिए और घृत से शुष्टकृत होम करना चाहिए और इसके बाद फिर वसुर धारा अवश्य करनी चाहिए वसुर धारा के बिना और यज्ञ अग्निहोत्र सफल नहीं होता है रजस्वला स्त्री को अग्नि मंडप में प्रवेश नहीं करना चाहिए देवालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए देवी लिखा हुआ अग्निशाला में अशुद्ध अवस्था में माताओं को प्रवेश नहीं करना चाहिए आर्तो न जोहियाम त्रिया यु ब्राह्मण इष्टि कपाले न किसी विशेष कारणवश पीड़ा से आतुर होकर के तीन रात तक यदि अग्निहोत्र नहीं किया तो प्राय करना चाहिए और फिर उसको एक स्टी करके उसको संपन्न करना चाहिए बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय अग्नि अग्नियाधान के लिए अग्निहोत्र के लिए यज्ञ आदि के लिए कुछ नदियों के तट विशेष सृष्ठ बताए सिंधु नद पंचनद देविका नदी सरस्वती गंगा सतकुंबा शरियू गंडकी साहवया चरमती चंबल नदी को भी यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना गया बेत्रवती, बेतवा नदी को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ माना गया कौशिकी तमसा नर्मदा गोदावरी वेणोपवेणा भीमा बडवा भारती सुप्रयोगा कावोरी मुर्मुरा तुंगवेणा कृष्णवेणा कपिला शोर्ण ब्रह्मपुत्र ये सब जो है यज्ञ आदि के लिए श्रेष्ठ मानेंगे कैसे इंद्र के द्वारा केसी दे के हाथ से देव सेना का उद्वार हुआ देव सेना को लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के निकट गए, अग्नि का मोह और अग्नि का वनगमन इसके बाद भगवान कार्तिकेय का प्राकट्य उनके द्वारा क्रौच पर्वत का विदारण विश्वामित्र महर्षि द्वारा भगवान कार्तिकेय का जात कर्म संस्कार और ऋषियों को अपनी पत्नियों के रूप में विश्वामित्र के समझाने पर भी ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया तब स्क में उन्हें अपनी माता माना पराजित होकर शरण में आए इंद्र सहित देवताओं को भगवान कार्तिकेय ने अभयदान दिया भगवान कार्तिकेय के अलग अलग पार्षदों का भी विस्तार से वर्णन है और इंद्र के साथ उनका वार्तालाप देवसेना के देवसेनापति के पद पर उनका अभिशेष और देवसेना से उनका विवाह इसका भी वर्णन है कल्पभेद से कहीं कार्तिकेय जी का विवाह है और कहीं उनको ब्रह्मचारी कहा गया है ऐसा है और उनके द्वारा कृतिकाओं को स्वीकार कर लेना कृतिका नाम के नक्षत्र है उनको स्वीकार करना और महिषासुर नाम के दैत्य का स्कंद ने वध किया कल्पभेद से भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध किया है महाभारत से द्वारा कल्प के अनुसार तारकासुर नहीं महिषासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय का अवतार हुआ है उन्होंने उसका वध किया है बहुत विस्तृत चरित्र है हम केवल सूची मात्र नाम मात्र इनका ले रहे हैं कार्तिकेय भगवान के कुछ नाम हैं उन नामों का पाठ करने की बड़ी महिमा है जो इन नामों का जप करता है सुनाता है उसको धन आयु यश पुत्र पौत्र आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है और तालोक मोक्ष प्राप्त होता है एक श्लोक का उच्चारण तो हम कर ही लेते हैं ब्रह्मण्यो वही ब्रह्मजो ब्रह्मविच ब्रह्म ब्रह्मेशयो ब्रह्मविताम बरिष्ठा ब्रह्मवतां ब्रह्म ब्रह्मप्रियो ब्राह्मण सव्रतीत्व ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणानां च नेता आप ब्राह्मणों के हित हैं। ब्रह्मात्मज हैं ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मनिष्ठ है ब्रह्म में श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण प्रिय हैं ब्राह्मणों के समान व्रतधारी हैं ब्रह्मज्ञ हैं और ब्राह्मणान्च नेता ब्राह्मणों के नेता कार्तिके जी हैं बोलो वृंदावन विहारी लाल की यह द्वैत वन में ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों का दर्शन करने पधारे हैं भगवान के साथ सत्यभामा जी आई है तो पुरुषों की गोष्ठी अलग है और माताओं की गोष्ठी अलग होता ही ऐसा है भीड़ भाड़ हो तो पुरुष वर्ग के लोग बैठ के अपनी चर्चा करेंगे और तो माताजी देखें हमारे वर्ग की कोई हैं, तो माताजी माताजी के साथ बैठ के चर्चा करेंगी तो भगवान श्री कृष्ण सात्य की और पांडव एक जगह बैठकर चर्चा कर रहे हैं और श्री द्रौपदी जी और श्री सत्य जी एक जगह बैठ करके एक पेड़ के नीचे बैठकर परस्पर चर्चाएं कर रही है इतना सुंदर संवाद है द्रौपदी और सत्यभामा का सती नारियों के लिए बहुत श्रेष्ठ संवाद है कहते हैं सत्यभामा जी ने कहा कि हे द्रौपदी तुम मेरी सखी हो सखी को सखी के साथ कपट नहीं रखना चाहिए एकदम सही सही बात बता देनी चाहिए मैं अपने मन की एक जिज्ञासा को तुमसे प्रश्नोत्तर करके शांत करना चाहती हूँ कहो क्या जिज्ञासा है बोले हमारी जिज्ञासा ये है कि हम एक दो नहीं है। हम हैं, हम कुल मिलाकर 16108 हैं। और हम सबकी सब मिलकर एक ही प्रयत्न करती रहती हैं के द्वारकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे अधीन हो जाएं लेकिन महाराज वे किसी के फंदे में नहीं आते हम अपने हाव भाव कटाक्ष और समर्पित सेवा से उनको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हैं लेकिन वे तो एकदम निरपेक्ष बने रहते हैं वो तो हम ही है जो सेवा करती हैं हमारा मन रखने के लिए बड़ी थोड़ा मुश्किल आ जाते हो नहीं तो इनका कोई किसी से प्रेम नहीं ये तो है तो सबके प्रति बराबर है अब तुम्हारे भीतर कौन सा ऐसा जादू टोना है कौन सी ऐसी शक्ति है कि तुम अकेली हो पति तुम्हारे पांच हैं, पर सबके सब सबके सब, सब, सब पतियों के मन में तुम अकेली ही बसी हुई हो जो देखो सो तुम्हारे मुंह की ओर देखते है ईश्वर भी तुम्हारे मुंह की ओर देख के बात करते हैं हेमसेन भी तुम्हारे मुंह की ओर देखते हैं, अर्जुन और नकुल सहदे भी तुम्हारे मुखापेक्षी बने रहते हैं तो कोई मंत्र है कि जप है कि तंत्र है कि पूजा है कि पाठ है कि कोई व्रत है अपने पति को इस प्रकार से अपने वस में कर लेना नारी की उपलब्धि तो सबसे बड़ी यही है तो, सत्ता याग्रेनीहसीदम सुमध्य क्रौपदी व्रेतेन पांडवान्धिष्ठसी तव बस्या सतत पांडवा प्रिय दर्शने मुख प्रेक्षाते सर्वे तत्वद्रवी तत मे पांडव तुम्हारे मुखापेक्षी क्यों हैं क्या कोई तुम्हारा व्रत है तपस्या है स्नान है मंत्र है औषधि है विद्या है जप है होम है कौन सा ऐसा उपाय है जिससे तुमने अपने पतियों को ऐसे अपने अधीन किया है सत्यभामा जी कह के चुप हो गयी द्रोपदी जी को बहुत खराब लगा वो कहने में बिल्कुल नहीं चूकी उन्होंने कहा कि अरे राम राम राम राम कैसी ऊटपटांग बात तुम हमसे पूछ रही हो अस्त्रीण असत स्त्रीणाम समाचारम सत्ये माम अनुपृछसी सत्य ये तो कुलता स्त्रियों के विचार हैं जो तुम हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हो जो कुलटा स्त्रियां होती हैं असदाचारिणी होती हैं तीव्रता नहीं होती हैं वे स्त्रिया ही जादू सौना तंतर मंत्र व्रत पाठ पूजा आदि के माध्यम से अपने पतियों को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती है जो पतिव्रता होगी जिसने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया होगा पतिदेव के चरणों में उसे भला जादू टोना तंत्र मंत्र की आवश्यकता पड़गी क्या ये जादू टोना टटका टोना करके पतियों को बस में करने की इच्छा जिनकी होती है वे उल्टा स्त्रियां होती हैं वे पवित्र स्त्रियाँ नहीं होती है तुम तो महान पतिव्रता हो साक्षात भूदेवी हो तुम्हें ऐसा घटिया स्तर का प्रश्न नहीं करना चाहिए असदाचारित मार्गे कथम से अनुकीर्तनम ही सत्य यदि पति को यह पता चल जाए कि हमारी पत्नी संत मंत जड़ी बूटी आदि का प्रयोग करके हमको बस में करना चाह रही है तो जैसे जिस घर में सर्प रहता है उस घर में रहने वाला व्यक्ति शंकित रहता है पति को धोखे से भी पता हो जाए संदेह हो जाए उसके ऊपर फिर प्रेम खत्म हो जाएगा प्रेम कहाँ होगा फिर वो तो उसके हाथ का छुआ भोजन तक नहीं करेगा पता नहीं क्या खिला दे बना के क्या कर दे इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए देखो मैं किसी भी अवस्था में अपने पतियों के रुख का ही अनुसरण करती हूँ उनके मन में जो अप्रिय है वह कार्य में भूल कर भी नहीं करती हूँ फिर सत्य भामा अहंकार काम क्रोध को छोड़कर पांडवों की सेवा करती हूँ और उन पांडवों की अन्य स्त्रियाँ भी और भी विवाह पांडवों ने किए उनसे मैं सोतिया डाह नहीं करती हूँ अपने पतियों के साथ उनकी अन्य पत्नियों की भी में सेवा करती हूं। उनके प्रति भी सौहार्द और प्रेम का भाव रखती हूं। इतना ही नहीं मेरे मुख से कभी पतियों को उत्तर ना निकल जाए मैं जवाब न दे दूं। इसकी मैं सावधानी सदा रहती हूं। असभ्य की भांति खड़ी नहीं होती हूँ लज्जायुक्त होकर विनम्रभाव से पतियों के सामने खड़ी होती हूँ और उनमें कभी दोष का दर्शन नहीं करती हूं देवता मनुष्य गंधर्व युवक कोई कैसा भी पुरुष क्यों न हो मैं पतियों से श्रेष्ठ और पतियों के समान इस सृष्टि में किसी पुरुष का अनुभव नहीं करती देवो मनुष्यो गंधर्वो युवा चापी स्वलंकृत द्रव्यवान अभिरूप वान में पुरुषो मत पुरुष को मैं दृष्टि में नहीं रखती हूँ पति के भोजन कर लेने के बाद उनके सेवकों के भी भोजन कर लेने के बाद तब मैं भोजन करती हूँ और पति के सो जाने के बाद मैं सहन करती हूँ और उनके जगने से पहले मैं जग जाती हूँ यह मेरा नियम है उनके धर्म की रक्षा यत्न पूर्वक करती हूँ जब वे जंगल ऐसी समझा आदि लेकर आते हैं उनको देखते ही उनकी अगवानी के लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ उनके चरण धोती हूँ उनको जल अर्पित करती हूँ और मीठी वाणी से उनको सांत्वना देती हूँ घर में अन्न आदि को बचाकर भंडार कुठार को भरा पूरा रखती हूँ बर्तनों को जूठा नहीं रखती हूँ बहुत सी माताएं रात को बर्तन जूठे छोड़ देती हैं तो है सवेरे अब हाथ से तो माजना है ही नहीं नौकरानी मानती नौकरानी सबेरे आएगी वो माँजेगी द्रौपदी कहती जो स्त्री रात में जूठे बर्तन छोड़ देती है उनके घर में अलक्ष्मी का निवास हो जाता है मैं अपने हाथ से झूठे बर्तन धो कर के साफ करती हूँ झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ और वस्त्र भी नहीं छोड़ती हूँ वस्त्रों को तुरंत धोकर के सुखा देती हूँ लीप पोत कर झाड़ बुहार कर घर को पवित्र करके रखती हूँ पतियों का रुख देखती हूँ तो उनसे कभी हसी ठिठोली भी कर लेती हूँ कभी उनका रुख न हो तो मैं अत्यंत गंभीर बनकर के रहती हूँ और बे बिना कारण के हमारे ऊपर क्रोध करने लग जाएं तो भी मैं पतियों में दोष न देखकर अपनी ही गलती स्वीकार कर लेती हूं की गलती हमारी है इस प्रकार का व्यवहार में रखती हूं पतियों के पति के परदेश चले जाने पर मैं अंगराग नहीं करती ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हूं जो हमारे पति खाते पीते नहीं है जिसका सेवन नहीं करते उस सबका मैं सर्वथा त्याग कर देती हूँ इस प्रकार से सती नारियों के धर्म का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और कहा है कि मेरे इन लक्षणों के कारण मेरे पति सर्वदा हमारा आदर करते हैं यह अध्याय इतना सुंदर है कि इस द्रौपदी महासती द्रौपदी के इस जीवनचर्या को यदि माताएं अपना जीवनचर्या बना लेवे तो उनका गृहस्थाश्रम वैकुंठ के जैसा हो जाएगा बहुत पवित्र हो जाएगा पतियों की अनन्य भाव से सेवा ही उनको अनुकूल करने का मंत्र है वसीकरण एक मंत्र है तजे बचन कठोर कठोर बोलना छोड़ दो इसी का नाम बसीकरण मंत्र है सुखम सुखे न जातु लभ्यम दुखे न साधवी लवते सुखानी सा कृष्ण माराधे सौहृदय न प्रेमणा च नित्यम प्रति इसलिए तुम सौहार पूर्वक श्री कृष्ण की सेवा करो और उनकी जो अन्य पत्नियां हैं उनकी भी सेवा करो इस तुम्हारे तुम्हारे अधीन भी श्री कृष्ण हो जाएंगे सत्यभामा बड़ी प्रसन्न भई हैं और दोनों गले से गले लग करके मिली हैं और अंत में भगवान के साथ बैठकर सत्यभामा ने द्वारिका गमन किया है बोलो द्वारिकाधीश भगवान की एक भ्रमणशील ब्राह्मण के द्वारा पांडवों का समाचार धरतराष्ट्र को मिला है कि सब भारत के तीर्थों की यात्रा कर चुके हैं ऐसा हो गया ऐसा हो गया भगवान आए बड़े बड़े दिव्यास्त्र मिल गए यह सब सुनकर के धरतराष्ट्र लंबी-लंबी श्वास लेने लगे हायरे हाये हमारे पुत्र के विरोधी निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं क्या करें यह भागा दुर्योधन मानता नहीं है संजय लगता है इसके कारण ही करुकुल का विनाश हो जाएगा संजय ने कहा महाराज अब रोने गाने से क्या मिलेगा पहले जुआ खिलवाया अन्याय करवाया अब रो रहे हो अपने लड़के मर न जाए तो जो किया है उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा शकुनी और कर्ण ये दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे हैं धरतराष्ट्र दुर्योधन की निंदा कर रहा है और अंत में शकुनि कर्ण ने बड़ाई करके करे महाराज क्या है तुम क्यों घबरा रहे हो इंद्रलोक चला गया और हथियार ले आया कर्ण ने कहा मेरे आगे अर्जुन ठहर नहीं सकता है हाँ लेकिन एक बात अभी लंबा अवसर उनको मत दो क्योंकि अब अभी पूरी ही बड़े बड़े राजाओं से वे संपर्क कर लेंगे उनके पास बड़ी बड़ी सेना हो जाएगी इसमें वे द्वैत बन में है जंगल में रह रहे हैं और इसमें उनका कोई सहायक नहीं श्री कृष्ण भी द्वारिका जा चुके हैं तो हम लोग वहां चल करके घोष यात्रा के नाम से गायों को लेकर के गायों को जंगल में चराने ले जा रहे हैं, ग्वालों के साथ जाएंगे और वहीं जहां पांडव द्वैत बन में रुके हैं टेंट तम्बू लगा करके महल कपड़ो के बना कर और वही खूब नाच गान करेंगे खूब पियेंगे खूब खाएंगे खूब मस्त रहेंगे पांडवों को अपनी स्त्रियों के साथ चिढ़ाएंगे और निश्चित है और कोई चिढ़े न चढ़े भीमसेन जरूर चिढ़ जाएंगे अर्जुन जरूर चिढ़ जाएंगे चिढ़ेंगे तो झगड़ा होगा झगड़ा होगा तो वे पांच हैं हम लोग इतने हैं मारने में कितने जगह मार मूर के चले जाएंगे और फिर तुम्हारा अकंटक राज्य हो जाएगा ये हैं सदविचार करण के और सकुनी के अब तो महाराज तैयारी पूरी कर ली गई घोष यात्रा को निमित्त बनाकर तैयारी कर ली गई। एक ग्वाले को गोपराज को तैयार कर लिया गया कि तुम जाकर धरतराज से कहो महाराज हमारी गायों के लिए यहाँ चारा नहीं रह गया है आप कहें तो द्वैत बन बहुत बड़ा बन है बहुत सुंदर चारा है सुंदर जमुना जी है सुंदर जल है वहाँ बहुत अच्छा रहेगा सरोवर है और राजकुमारों के भी इच्छा है थोड़ा वन भ्रमण की थोड़ा शिकार खेलेंगे वहाँ थोड़ा मौज मस्ती करेंगे सबकी इच्छा है बोले ठीक है गायें ले जाओ ये तो ठीक है लेकिन दुर्योधन आदि को वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पांडव भी द्वैत वन में रुके हुए है तुम अपनी समृद्धि से उन्हें चिढ़ाने के लिए जा रहे हो और इस तरह से चिढ़ाना उचित नहीं है राग देश भड़केगा भयंकर देश हो जाएगा परस्पर द्वेश हो जाएगा मना कर दिया प्राश्वें कि ग्वाले जा सकते हैं तुम लोग नहीं जा सकते अंत में शकुनी आया और सकुनी ने कहा महाराज जीजाजी बात मानो तो सही नगर में प्रदूषित वातावरण रहता है जंगल का हवा पानी अच्छा होता है आपको राजकुमार युवराज दुर्योधन की सेहत का ध्यान रखना चाहिए हम लोग कोई पांडवों को चिहाने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग तो जंगल में सैर सपाटा करने जा रहे हैं कथनचित पांडव हमसे मिलेंगे तो वे हमारे भाई ही हैं। हमारा उनसे द्वेष क्या है जैसे दुर्योधन भांजा है ऐसे ही पांडव भी तो भांजे ही हैं हमारे हाँ हाँ सऊवय कर्ण तुम बिल्कुल ठीक शकुने तुम बिल्कुल ठीक कहते हो और जैसे तैसे इन्होंने राजी कर लिया अब दुर्योधन महाराज गायों को ले जाना ये तो बहाना था हजारों लाखों की संख्या में गोवंश चला है हजारों की संख्या में अंकया मास वत्ता स्वपी बाल वत्गा कालया मास वर्गीकरण किया है बछड़ियां अलग गर्भ के युग गर्भ धारण के योग्य बछड़ियां अलग छोटी बछड़ियां अलग छोटे बछड़े अलग उनसे बड़े बछड़े अलग सबको रंग बिरंगे रंग से अंकित करके सबका चिन्ह बना दिया है बूढ़ी गायें अलग और जवान गायें अलग और छोटी गायें अलग इस तरह ऐसी सबका अलग अलग वर्गीकरण करके और हजारों की संख्या में गायें चल पड़ी गोप गायन बादन नृत्य में कुशल हैं कन्याएं भी अलंकार धारण करके चली हैं बहुत सुंदर शोभा हो रही है गोरसान उपयुंजान उपभोगांश भारत तो दूध दही घी माखन के माट लेके चले हैं खूब चकाचक खाओ पियो मस्त रहो वहाँ जब पहुंचे हैं तो देवराज इंद्र को पता चला और चित्रथ नाम के गंधर्वराज को चित्रसेन नाम के गंधर्वराज को जिसकी कथा हम पहले आपको सुना चुके हैं जो चित्रथ दग्धरथ हो चुका था कथा आपने सुनी ना दग्धरथ हो गया उसने गंधर्वास्त्र दिया और इन्होंने आग्नेस्त्र उसे प्रदान किया वो चित्रस गंधर्वराज को इंद्र ने आज्ञा दी और उसने पहले से जाकर जिस सरोवर के तट पर इन लोगों को डेरा डालना था वहाँ पहले से जल विहार वह करने लग गया सौरव तो बड़े उद्दंड थे उन्होंने जब भीतर प्रवेश करने का विचार किया तो गंधर्वराज के सैनिकों ने रुका खबरदार यहाँ किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता ये क्षेत्र गंधर्वराज चित्रथ यहाँ इस समय जल विहार कर रहे हैं ये सारा क्षेत्र उन्होंने अपने अधीन कर रखा है इसमें कोई मनुष्य इसमें प्रवेश नहीं कर सकता महाराज वो कहा मानने वाले थे वे बड़े दुष्ट थे उन्होंने लड़ना स्वीकार कर लिया बोले युद्ध करो हमसे अब तो भयंकर युद्ध छिड़ गया इतना युद्ध छिड़ गया कि बड़ी विचित्र गति से दुर्योधन दुशासन कर्ण शकुनी आदि बाण वर्षा करने लगे बहुत बड़ी सेना लेकर के यु लोग गए थे भयंकर युद्ध होने लग गया इस युद्ध में चित्रसेन को बड़ा क्रोध हुआ और चित्रसेन क्रोध में उछल पड़ा एक एक कौरव कौरवों को इस प्रकार से बाणों से छिन्न भिन्न किया चित्ररथ ने कि किसी भी दुर्योधन आदि सौ भाइयों में से एक के मन में भी लड़ने का युद्ध का उत्साह नहीं रह गया सब सब घबड़ा गए किसी के मन में उत्साह नहीं रहा और महाराज केवल कर्ण ऐसा था जो मैदान में डटा रहा कर्ण ने प्रचंड युद्ध किया लेकिन देखो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ये तो कृष्ण ततो जय जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहीं विजय होगी कर्ण ने प्रचंड पराक्रम दिखाया लेकिन गंधर्वराज चित्तरथ ने कर्ण के रथ को घोड़ों को ध्वजा को कवच को एक एक अस्त्र को नष्ट कर दिया और अब तो महाराज ऐसा ऐसी हालत कर्ण की कर दी कि ततो रथात सूत पुत्रो सी चरमभि विकर्ण रथ मादाय मोक्षया कर्ण हाथ में ढाल तलवा लिए रथ से कूद पड़ा और अपने प्राणों को बचाने के लिए विकर्ण के रथ पर बैठ गया और बैठकर डर के मारे युद्ध के मैदान से भाग गया कर्ण कर्ण युद्ध मैदान से भाग गया कर्ण की पराजय हो गई गंधर्वों का बल महाराज क्या कहना अब तो जब गंधर्वों ने कर्ण को भगा दिया दुर्योधन की सेना भाग गई रक्त रंजे तो गए इसलिए थे कि पांडवों को चिड़ाएंगे हालत इनकी खराब हो गई इसलिए जो जिसके लिए बुरा सोचता उसका बुरा पहले ही हो जाता है अब तो दुर्योधन बेहोश हो गया दुर्योधन को पकड़ लिया बांध लिया पशु की तरफ बांधकर रथ के पीछे बांध करके चित्रथ आकाश में उड़ गया तो, तो देवता है ही है। उनका आकाशचारी रथ आकाश में चला गया आप बिचारे दुर्योधन के सेवक सिपाही हाँसते हुए रोते हुए गंधर्वों की बाण से घायल दुर्योधन के सैनिक धर्मराज विस्थिर के निकट आए रोने लगे बोले महाराज देश मन्ये क्लीवस् पात न श्रुतम इदम कृतम न प्रत्यक्ष गंधर्व रत मानुषम सैनिक बोले कि हमने सुना है महाराज कि असमर्थ पुरुषों से लोग द्वेष करते हैं और उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं लेकिन आज गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया आप लोगों को जो दुर्योधन आदि नीचा दिखाते थे उन्हें आज गंधर्वों ने नीचा दिखा दिया जिस कर्ण के बल से दुर्योधन ढीग हाँकता है वो कर्ण भी युद्ध के मैदान से प्राण बचाकर भाग गया पलायन कर गया युद्ध से तो महाराज आप कृपा करें इस समय भैया युधिष्ठ भैया आपके भाई अनुज दुर्योधन बड़े संकट में हैं गंधर्व उनका हरण करके ले गए यह सुन करके भीमसेन ठहाका लगाकर हंसे अर्जुन भी बड़े प्रसन्न हुए नकुल सहदेव भी प्रसन्न हुए द्रौपदी भी प्रसन्न हुए सब प्रसन्न हुए केवल युधिष्ठिर शांत बने रहे भीम कहा, वाह ये तो बड़ा मंगलमय समाचार आप लोगों ने सुनाया किसी घड़े में बिस्टा भरी हुई हो उसको डंडा से तोड़ने फोड़ने पर फोड़ने वाले के ऊपर मलके छीट आ जाते हैं ये यह मलके समान पूर्ण घटके जैसा दुर्योधन हमें नहीं मारना पड़ा अच्छा हुआ हमारे शत्रुओं को गंधर्व ही ले जा रहे है अब हो गया वनवास चलो अब तो शासन करेंगे चल के अर्जुन ने कहा अच्छा हुआ पापी को अपने पाप का फल मिल गया लेकिन युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं ऐसा मत कहो दुर्योधन भले ही हमसे शत्रुता रखता हो लेकिन मेरे चित्त में शत्रुता का भाव संसार के किसी प्राणी के प्रति नहीं है फिर दुर्योधन तो मेरे ताऊजी का लड़का है मेरा भाई है उसके प्रति मैं शत्रुता कैसे रख सकता हूँ पर परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे हेतु वयम पंचशतम तुते जब हमसे कोई दूसरा झगड़ा करेगा तो वे सौ और हम पांच मिलाकर एक सौ पांच हैं और हमारा आपस में झगड़ा हो रहा है तो हम पांच हैं और वे सौ हैं आपस की बात अलग है पर तीसरा कोई हम लोगों से लड़ेगा तो हम सौ और पांच नहीं हम मिलाकर एक इसको कहते हैं धर्मराज भीमसेन अर्जुन मेरी आज्ञा है जाओ ललकारों का धर्मराज को युद्ध के लिए सीधे सीधे यदि सुयोधन को वह वापस नहीं करता है तो तुम युद्ध करके छीन करके लाओ इसमें कुरुकुल की गरिमा समाप्त हो रही है धन्य है कैसे अनुगत हैं भीमसेन अर्जुन तिर सिर के चरणों में प्रणाम करके चल पड़े हैं और ललकारा है उसमें अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है अर्जुन उबाचो यदि सामना नमोक्ष गंधर्वा धर्म राष्ट्रजान आद्य गंधर्व भूमि पास्थित शोणितम यदि सीधे सीधे वह नहीं छोड़ेगा तो आज गंधर्वों का रक्तपान यह धरती करेगी ललकारा अर्जुन ने और फिर पांडवों का युद्ध होने लग गया भीमसेन अर्जुन का उनसे युद्ध होने लग गया और उस युद्ध में फिर गंधर्वों की पराजय हुई सब ने कहा कि देखो युद्ध तो हमने तुमसे कर लिया लेकिन लगता तुम हमको भूल गए मैं तुम्हारा मित्र दग्धरथ हूँ जो चित्रथ से दग्धरथ हो गया मैं तुम्हारा मित्र हूँ तुम हमारे सखा हो मैं तुम्हारा सखा हूँ चित्रसेन मेरा नाम है आपने हमको दिव्यास्त्र प्रदान किया है इसलिए मैं आपका शिष्य भी हूं और मैंने आपको घोड़े प्रदान करने का वचन दिया है ये तो देवराज इंद्र की आज्ञा से ही हम लोग युद्ध करने आए थे हम तो उनकी तरफ से नहीं लड़ रहे हैं। हम तो आपकी तरफ से लड़ रहे और आपका हमारे युद्ध से प्रयोजन क्या है आपके शत्रुओं का विनाश हो रहा है इसमें आपका तो लाभ ही है अर्जुन ने कहा हम कुछ नहीं जानते हम केवल भाई साहब की आज्ञा जानते हैं भाई साहब ने कह दिया बस हम आ गए अब या तो लड़ो या फिर छोड़ दो इसको गंधर्वराज ने सोचा कि छोड़ना तो इसको है ही है बढ़िया से छोडूं। गंधर्वराज ने ऊपर आकाश में खड़े होकर बातचीत हो रही है उसने कहा मैं छोड़ता हूं ले अपने भाई को ऊपर से ही छोड़ दिया दस बीस पचास किलोमीटर ऊपर से कोई पटके नीचे क्या दशा होगी बचेगा कि मरेगा पता ही नहीं चलेगा कि शरीर था भी कि नहीं था पर अर्जुन इतने बड़े धनुर्विद्या विशारद हैं, आपने बाणों का ऐसा पथ बना दिया ऊपर से युधिष्ठिर के चरणों तक कि बाणों से बने हुए जीने पर सीढ़ियों पर पथ पर चलता हुआ दुर्योधन युधिष्ठिर के चरणों तक आ गया नीचे नहीं गिरने दिया गिरते हुए दुर्योधन को रोक लिया ऐसा अर्जुन का पराक्रम और अब यह बिचारा वैसे तो और कहीं भाग के चला जाता पर रास्ता ही वही था जो युधिष्ठिर के चरणों तक जाता था उतर के बेचारा आया और उसको लगता था कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा अर्जुन ने ही हमारा प्राण बचाया नहीं तो मैं तो आज मर ही जाता उस समय धर्मराज युष ने बहुत प्रेम से समझाया कहा देखो भाई दुर्योधन सुयोधन तुम मेरे भाई हो मेरे शत्रु नहीं हो मांता पुनः इद्रशम साहस संकचित नहीं साहस करता रहा सुखमेघ झंसी भार मेघंसी भारत अब ऐसा दुस्साहस मत करना दुस्साहस करने वाला मनुष्य सुखी नहीं होता तुम अपने भाइयों के साथ कुशल पूर्वक घर जाओ और अब हम लोगों के प्रति बेमनस्य अपने मन में नहीं रखना क्योंकि हमारे मन में तुम्हारे प्रति बईमनस्य नहीं है ठीक है परस्पर दाव लगाया है आप राज्य भोग रहे हैं हम वनवास में है अपने धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन आप द्वेष न करें और प्रसन्नता पूर्वक घर लौट जाएं आज कहीं तुम मर जाते तो वृद्ध ताऊ धरतराष्ट्र जी का क्या होता हमें बड़ी पीड़ा होती युधिष्ठिर कह रहे हैं इसलिए जाओ अपने घर लौट जाओ दुर्योधन जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए वही कहावत सत्य हो गई जैसे तैसे रस में बैठा एक शब्द भी युधिष्ठिर से बोल न सका और भीमसेन अर्जुन तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि देखो नीच खड़ा है सामने अब तो महाराज बैठ करके ये गया और प्राण बचाकर भयभीत कर्ण मार्ग में छिपा हुआ था। उसने जब रथ की गड़गड़ाहट सुनी तो बड़ा खुश हुआ बोले आइये कुरवंश के यशस्वी युवराज हमारे मित्र दुर्योधन आपकी जय जयकार अरे जिन गंधर्वों से लोहा मैं नहीं ले पाया उन गंधर्वों को परास्त करके तुम युद्ध में आए हो इससे प्रसन्नता की बात क्या होती यदि मैं ही युद्ध में पराक्रम में विजयी हो जाता तो तुम्हारे पराक्रम को वे गंधर्व कैसे देखते पर धन्य है आज विजय तुम्हारी हुई है गंधर्वों की पराजय हुई है दुर्योधन ने कहा चुप रहो गले पर नमक मत छोड़ो छिड़को तुम्हारे कारण ही ये बैर बढ़ा है हमको पता होता कि तुम ऐसे डरपोक हो भागीदा हो प्राण बचा के तो ये युद्ध ही नहीं होता है हम विजयी हो नहीं आए तब क्यों बोले इतनी शान से हम पराजित होके भागे हैं विजयी हो नहीं आए ये तो भीमसेन अर्जुन की दया समझो कि हम जिंदे आ गए नहीं तो महाराज बांध के हमको ले जा रहे थे देवलोक पता नहीं वहाँ क्या दशा होती और अर्जुन ने कहा छोड़ दो तो ऊपर से ही हमको छोड़ने का विचार था उन गंधर्वों का लेकिन अर्जुन ने बाणों का मार्ग बना दिया मैं युधिष्ठिर के चरणों में पहुंचा कारण मैं बिना मारे मर गया मैं अब जीवित नहीं हूं जिन शत्रुओं को मैं फूटी आंख नहीं देखना चाहता उन शत्रुओं के कृपा प्रसाद से ही मेरे प्राण बचे हैं अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता अब मैं अनसन व्रत लेकर प्राण त्याग दूंगा क्योंकि आत्महत्या में पाप लिखा है आत्महत्या तो नहीं करूंगा अनशन लेकर प्राण त्यागूंगा ऐसा कह कर के वह बोला कि जिसमें गंधर्वराज हमें फटकार रहा था और कहा था नीच दुर्योधन पांडवों को चिढ़ाने आए हो तुम्हारी क्या दशा हुई है देख लो तुम्हारे प्राण हमारे अधीन हैं। द्रौपदी तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से देखे इसलिए हम लोगों ने पराक्रम किया है पांडव तुम्हारी दुर्दशा अपनी आंखों से देखे और महाराज फिर पांडवों ने ही हमको बचाया उस समय हमको तो ऐसे लगा कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं, लेकिन क्या करें महाराज प्राण पापी फिर भी नहीं निकल रहे हैं ऐसे थोड़ी निकलेंगे भीमसेन की गदा पड़ेगी गिर चील कुत्ता नोचेंगे तब प्राण निकलेंगे ऐसे कहीं प्राण निकलेंगे पापी के प्राण ऐसे जल्दी नहीं निकलते हैं अब तो महाराज स्त्री समक्षम दीनो बद्ध शत्रु वसंगता युद्ष रस्त हो प्रता किन्न दुख मता परम जिस द्रौपदी का मैंने भरी सभा में अपमान किया उसके सामने पशु की तरह रस्सियों से बंधा हुआ मैं खड़ा रहा और शत्रु के अधीन रहा युधिष्ठ ने दया करके हमको छुड़ाया इससे बड़े दुख की क्या बात होगी इसलिए तुम लोग लौट जाओ हस्तनापुर यह प्राय ग्रहण आप लोग चले जाइये हम तो यहीं बैठकर अनसन व्रत करके प्राणों का त्याग कर देंगे बस कुशा का आसन बिछाया आचमन प्राणायाम किया और प्रायोपवेश के लिए बैठ गया दुस्सासन शकुनी कर्ण सब विषाद करने लगे बहुत समझाया शकुनी ने भांजे राजा ऐसा मत करो और बोले मामा आप तेरी भी नहीं सुननी मित्र कर्ण अब तेरी भी नहीं अब तो मैं मर जाऊंगा दूसरा कोई दूसरा उपाय ही नहीं है अब मैं मुंह नहीं दिखा सकता द्रोणाचार्य वैसे ही चिढ़ते हैं हमसे कृपाचार्य भीष्म वैसे ही चिड़ते हैं पूरी प्रजा में मेरे ऊपर थू होगी इसलिए मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता मर जाना चाहता हूं ऐसा कह करके और वह आचमन करके बैठ गया दैत्यों में खलबली मच गई देवासुर संग्राम हमेशा से चल रहा है चलता रहता है एक पक्ष में देवता होते हैं तो दूसरे पक्ष में दैत्य होते स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते पर सज्जन पुरुषों में घुस के देवता लड़ते हैं बुराइयों से और दुष्ट पुरुषों में बैठकर असुर अच्छाइयों से लड़ते हैं इसी का नाम सेवासुर संग्राम है तो देवताओं का नेतृत्व तो युद्ध कर रहे हैं और दैत्यों का असुरों का नेतृत्व तो दुर्योधन कर रहा है तो अपने नेता को कमजोर होता हुआ देखकर दैत्यों ने असुरों ने पाताल लोक के निवासी असुरों ने आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने मंत्रिमंडल में निश्चय किया कि कैसे भी दुर्योधन को मरने से बचाना चाहिए नहीं तो देवासुर संग्राम कैसे होगा तो अब अपनी माया के अधीन करके यह दानव दुर्योधन को पाताल लोक में ले गए सा शरीर अंतर्धान करके पाताल लोक में ले गए दुर्योधन ने आंख खोली दैत्यों को ये आचरण प्राणायाम करके कुशासन पर बैठा था पर दैत्य इसको उठा कैसे ले गए? महाराज झारा थका तो थाई, माला लेके बैठा था नींद आ गई इसको निद्रा तमोगुण का विकार है दैत्यों को अवसर मिल गया उठा के ले गए, इसका मतलब भजन करने पर भी कोई सो जाए, तो राक्षस उठा के ले जाएंगे इसलिए भैया आख खोल के भजन करो भजन के समय सो मत तो नारायण दुर्योधन घबरा गया है कि पहले गंधर्वों से परेशानी थी अब यहां आ गए वहां कम से कम संगी साथी तो थे यहां और बुरी आफत में फंस गया करके अब क्या करें उसमें दैत्यों ने कहा कि तुम बिल्कुल भय मत करो तुम बिल्कुल भय मत करो तुम अपने घर में आए हो हम लोग तुम्हारे अपने नाते रिश्तेदार हैं कुटुम्बी हैं हम तुमसे अलग नहीं हैं निर्माणं हो तुम अपने शरीर के निर्माण को सुनो तब धैर्य तुम धारण कर सकोगे पूर्व काल में भगवान शंकर की आराधना करके आपने ये शरीर प्राप्त किया था नाभी से ऊपर का तुम्हारा शरीर वज्र का बना हुआ है पूर्व कायस्य पूर्व से निर्मित हो वज्र संचय ही पूर्व जन्मे शंकर जी की उपासना करके नाभी से ऊपर तक का भाग तुमने वज्र का प्राप्त कर लिया है तुम तो मरोगे ही नहीं तुम क्यों मरना चाहते हो देवताओं के अस्त्र शस्त्रों से भी विदीर्ण नहीं हो सकते कितना सुंदर तुम्हारा रूप है गोरा चिट्टा शरीर है कितने बलवान हो फिर मरना क्यों चाहते हो मरो मत और देखो तुम चिंता मत करो जब युद्ध होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे बोले तुम लोग कैसे सहायता करोगे बोले तुम्हारे पक्ष के जो वीर हैं उनमें हम घुस जाएंगे और फिर बहुत ताकत लगा के युद्ध करेंगे और तो और भीष्मी चौ प्रवेक्ष्यंते परेश परे यही राष्ट्रा घृणाम तिक्वा योत्न्ते तब वैरि भीष्म पितामह में द्रोणाचार्य कृपाचार्य में भी असुर प्रवेश कर जाएंगे उनके भीतर भी असुरों का प्रवेश हो जाएगा और वे पांडवों के प्रति दया का त्याग करके युद्ध करेंगे भीष्म जी के भीतर भी असुर घुस गया था द्रोणाचार्य कृपाचार्य मा में भी असुर ने प्रवेश कर लिया था महाभारत का यह प्रकरण प्रमाणित करता है आप लोग कहेंगे कि आप की आपकी बातें उल्टी पलटी असंबद्ध हैं क्योंकि आप पितामह भीष्म को द्वादश महाभागवतों में महाभागवत कह रहे हैं द्रोणाचार्य अयोनिज है कृपाचार्य श्रीजीवी महान ऋषि हैं अश्वत्थामा भी महान ऋषि है फिर इन पवित्रात्माओं में असुरों का प्रवेश कैसे होगा प्रश्न है कि नहीं ऐसे दिव्य पुरुषों में राक्षस कैसे घुसेगा ये है पापी का अन्न खाने की महिमा ये सब धर्मात्मा भले ही हैं, पर अधर्मी दुर्योधन की दी ही सुख सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं पापी का अन्न खा रहे हैं यही इनका बहुत बड़ा दोष है इसलिए इसी छिद्र का आश्रय लेकर हम भीतर घुस जाएंगे और तुम्हारे पक्ष से लड़ेंगे देखो कृष्ण पांडवों के पक्ष में रहेंगे और ध्यान में रख लो क्यूँकी वे नारायण हैं वे सरासे देवताओं के पक्ष पाती है पर हम लोग असुर तुम्हारे पक्ष में रहेंगे क्योंकि जो देवताओं का विरोधी हो वही हमारा मित्र है बस शत्रु का मित्र मित्र शत्रु का मित्र शत्रु और शत्रु का शत्रु मित्र यही हमारी नीति है और उसको छाती से लगाया और उसको कहा आंख मुदो आंख मुदो तो देखता हम तो हस्िनापुर के ही निकट हैं इसलिए ब्यासी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भीष्म्रोण कृपाद्या दानवाक्रांत चेतसहा न तथा पांडुपुत्राणाम स्नेहवंतो बंतो पांडुपुत्रों के प्रति भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि का भी सदभाव कम हो गया पहले जैसा भाव नहीं रह गया क्योंकि उनके चित्र को दैत्यो ने अपने अधिकार में कर लिया इसका मतलब है कि यदि दैत्य अधिकार में न करते तो महाभारत युद्ध में भीष्म नहीं लड़ते कृपाचार्य और द्रोणाचार्य नहीं लड़ते अस्वत्था भी नहीं लड़ते लेकिन असुरों के प्रभाव में आकर के ही ये लड़े हैं हैं जैसे भूत प्रेत का आवेश किसी में हो जाए इस तरह से असुराविष्ट हो करके इन्होंने युद्ध में निर्दयता पूर्वक पराक्रम दिखाया है इसलिए भैया अधर्मी का अन्न मत खाओ पापी का अन्न खाने से बचना चाहिए अब लौट के आए बुद्धू घर को आरती पूजा होनी चाहिए था ना ऐसी खबरें जल्दी फैल जाती हैं पूरे नगर में हल्ला मच गया अरे महाराज बड़ी मार पड़ी इनको करण भगा जान बचा के और ऐसे ऐसे अब आए हैं ये बुद्धूचंद सब घर को आए हैं द्वार हस्तनापुर वासियों ने अभिनंदन नहीं किया ये बेचारे मुंह लटकाए भे गए धरत राष्ट्र ने कहा कहो बेटा दुर्योधन घोष यात्रा ठीक से संपन्न करके आये दुर, ध्रतराष्ट्र भी बहुत चालाक है उस सब जानकारी रखता है एक एक क्षण की जानकारी रखता क्या हुआ गुप्तचर विभाग उसका बहुत पगड़ा है उस सब बात जानकारी रखता है दुर्योधन ने कहा पिताजी देव हमारे प्रतिकूल है बहुत कुछ मत बोलिए मैं बहुत दुखी हूँ आपको ध्यान में रखकर मैं लौट के बच के आ गया अन्य मैं जीवित नहीं रहता मेरे शत्रु ने ही मेरी जान बचाई है क्यों न हो धर्मराज ईश्वर महान धर्मात्मा है उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन बच गया भीष्म जी को पता चला भीष्म जी ने का भी कुछ बिगड़ा नहीं है देख दुर्योधन जिस कारण के बल पर तू डींग हाँकता है उसकी क्या दशा हुई एक गंधर्व ने क्या दशा की अब पांच पांच पांडव लड़ेंगे क्या दशा होगी इसकी ये बेमौत मारा जाएगा कारण महाभारत युद्ध में केवल डेढ़ दिन लड़ पाया है बस डेढ़ दिन अर्जुन से लड़ पाया एक दिन पूरा और आधे दिन में जय सी और आधे दिन शल्य ने युद्ध किया सबसे लंबे समय तक लड़े हैं भीष्म जी दस दिन तक लड़े कर्ण की निंदा की है और दुर्योधन को सलाह दी है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है युधिष्ठिर के चित्त में तुम्हारे प्रति द्वेष नहीं है इसलिए अभी भी मेलजोल कर लो संधि कर लो लेकिन कर्ण ने खंडन किया है बात का और कहा कि बार बार हमें नीचा दिखाया जाता है तो मुझे आज्ञा दो महाराज में अकेले ही सारी धरती की दिग्विजय यात्रा करके आता हूँ कर्ण ने घोषणा की है और शुभ मुहूर्त में कर्ण दिग्विजय यात्रा करने के लिए निकला है और संपूर्ण पृथ्वी पर दिग्विजय अकेले कर्ण ने की है और लौट करके जब वह आया है हसनापुर में उसका आदर सत्कार हुआ है और उसमें दुर्योधन ने कहा कि यन्न न न की न च कृपान्न निकात प्राप्तवानी भद्द्रंथे तम मै ही हे वीरवर जो मुझे भीष्म से नहीं मिला द्रोणाचार्य कृपाचार्य और बालिक से भी नहीं मिला वह कीर्ति हमें तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई है वो तो कोई तुम्हारा समय ही प्रतिकूल था पांडवों का अनुकूल था इसलिए तुमको भागना पड़ा लेकिन वस्तुतः तुम दिग्विजय यात्रा करके आये हो कारण और पुरोहित की सलाह से इन लोगों ने विचार किया कि भाई पांडव लोग बड़े धर्मात्मा हैं यज्ञ करके धर्मात्मा बन गए तो हम लोग भी धर्म करें अभी आपने सुना ना अधर्मी मनुष्य लोभ से धर्म का आचरण करता है और वो तृणाक्षन कूप के समान उसका धर्म होता है बोले हम भी राजस्व यज्ञ करेंगे बोले राजस्व यज्ञ आप नहीं कर सकते क्यों क्योंकि राजस्व यज्ञ करके युधिष्ठिर अभी विराजमान है वो जब तक पराभव को प्राप्त नहीं होंगे उनकी मृत्यु जब तक नहीं होगी तब तक दूसरा राजा राजसू यज्ञ नहीं कर सकता इसलिए तुम वैष्णव यज्ञ करो इसने वैष्णव यज्ञ किया बड़ा भारी यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में न्योता भेजा पांडवों को कि आप लोग भी यज्ञ में आइए। प्रेम से भेजा नहीं भलो भलाई पै लहे लह नीचाई नीच सुधा सराही अमरता गरल सराह नीच दुष्ट महाराज ऐसे ही होते हैं जले पर नमक छिड़कने के लिए कि तुम भी आओ देखो तुम्हें यज्ञ नहीं करते हम भी यज्ञ करना जानते हैं हमारे में भी बड़े बड़े ऋषि आते हैं उसमें भीमसेन ने फटकार लगाई है और फटकार लगा करके भीमसेन ने कहा कि जाकर कह देना हम जरूर आएंगे पर युद्ध यज्ञ में आएंगे बाणों की आहुति देने आएंगे और दुर्योधन के रक्तरूपी ग्रत से बसोर धारा करके यज्ञ की पूर्णाहूति करने आएंगे भीम दादा तो भीम दादा है उन्होंने काम आएंगे जरूर अभी फुर्सत नहीं हमको यज्ञ में आने की बाद में हम आएंगे बढ़िया से यज्ञ में यज्ञ भी करेंगे आहुति भी देंगे और बसोर धारा भी करेंगे शिष्ट क्रद भी करेंगे सब काम करेंगे हम ऐसा कहके फटकार के भगा दिया है पांडव फिर वहां से लौट करके काम बन में आए हैं काम्यक बन में आए हैं और यहाँ श्री वेदव्यास भगवान पांडवों के निकट आये हैं और दान आदि की महत्ता का उन्होंने वर्णन किया है सत्पात्र को दिया हुआ थोड़ा सा भी दान वह उत्तम से उत्तम फल को देता है परलोक में अनंत फल को देता है दुर्वासा महर्षि और मुदगल के दान धर्म का एक दृष्टांत, एक कथानक प्रस्तुत किया है श्री व्यासी महाराज ने महर्षि मुदगल अयाचित वृत्ति से सुरोंच वृत्ति से निर्वाह करते थे और उन्होंने कुछ सत्तू कुछ जौ के कण चने के कण इकट्ठे करके सतुआ बनाया और वे सत्तू पाकर के यजन करना चाहते थे उसी समय दुर्गाशाजी अतिथि के रूप में पहुंच गए और ऐसे ही महाराज कई बार जाजा करके वे भोजन कर लेते ऐसी स्थिति भई कि एक बार भोजन करके दुर्वासा जी चले गए फिर उन लोगों ने उंच से अन्न का संग्रह पंद्रह दिन में फिर किया फिर सतुआ बनाया फिर आए फिर महाराज पाकर के चले गए लगातार छह बार इसी तरह से दुर्वासा जी अकेली सारा सतुआ खाके चले जाएंगे बचा कुछा शरीर में और लपेट लें, कुछ नहीं छोड़े महाराज और ब्राह्मण अपना भाग दे दे पत्नी का भी दे दे पुत्र का भी दे दे पुत्र बधू का भी दे दे जब छह बार ऐसा हो गया तो उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और ये बैसाख की अमावस्या आई थी इसलिए तो उसको शत्रुदान अमावस्या कहते हैं तो महाराज हंस से जुटे हुए विमान ब्रह्मलोक से आ गए देवदूत आ गया और कहा आपने अतिथि सेवा रूप धर्म का पालन करके ऊपर के अक्षय लोग विजय प्राप्त की है आप ब्रह्मलोक पधारिए आपने कहा कि नहीं हम तो यहीं रह करके तब करेंगे और ब्रह्मलोक ने जाकर के वह विश्लोक उन्होंने प्रस्थान किया है भगवान के नित्य धाम का वर्णन करके देवदूत को लौटा दिया है और महर्षि मुदगल ने भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त किया है युधिष्ठिर को समझा बुझा करके ब्यासी लौट करके आ गए हैं और कहा कि हे राजन आप अपने मन में बिल्कुल दुख न करें यह समय कट गया है बाकी बचा खुचा समय भी कट जाएगा और आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे अब एक विलक्षण कथा और है कहते हैं कौरव निरंतर इसी विचार में लगे रहते कि पांडवों को नीचा कैसे दिखाया जाए जितने आंकड़े फसाते हैं जितने षड्यंत्र रचते हैं भगवान की कृपा से वो सबके सब, सब निष्फल हो जाते व्यर्थ हो जाते नवन नीच के अति दुखदायी नीच व्यक्ति की नम्रता भी बहुत दुख देने वाली हो जाती है एक समय की बात है दुर्गा साजी अपने शिष्यों के साथ हसनापुर पहुंचे शकुनी ने कहा भांजे राजा ये महात्मा बहुत खरे स्वभाव के हैं तेज स्वभाव के हैं शाप भी जल्दी देते हैं वरदान भी बहुत जल्दी देते हैं कहीं इस महात्मा को तुमने रिझा लिया अपनी सेवा से तो तुम्हें युद्ध करना नहीं पड़ेगा मामा शकुनी का ये दाव बेकार नहीं जाएगा और ये बाबाजी ही जाकर तुम्हारे शत्रुओं को श्राप देकर भस्म कर देंगे दुर्योधन बड़ा खुश हुआ बोले मामा जी ये तो बहुत अच्छी बात है हमको अपयश नहीं लगेगा शत्रु भी मारे जाएंगे बहुत अच्छा है क्या करें ले इनको यहां रोको चार महीने दुर्योधन ने चातुर्मा से कराया दुर्भा जी का सब काम छोड़ के विनम्र की तरह हाथ जोड़ के सेवा में खड़ा रहे दुर्भाषा जी बड़े खुश हुए बोले भाई तुम्हारे बारे में हमने बहुत सुना था कि तुम बच्चे आदमी नहीं हो लेकिन तुम्हारे जैसा ब्राह्मणों का ऋषियों का संतों का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं है हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न है बोलो क्या वरदान चाहिए कर्ण ने शकुनी ने षडयंत्र करके पहले से इसको समझा बुझा के रखा था इसने वरदान मांग लिया बोले महाराज आपने जैसे इतने समय तक हम लोगों को अपनी सेवा से कृतार्थ किया ऐसे ही आप लोग काम्यक मन में चले जाएं और वहां जाकर पांडवों को भी अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें पर सवेरे तो बिचारे बहुत व्यस्त रहते है जब भोजन वोजन करके अब वो शांत होकर बैठ जाए क्यों इतनी बड़ी पंगत की तैयारी करने में समय तो लगेगा तो आप थोड़े पीछे जाना देर से जाना अपराह्न में जाना पूर्वान्न में मत जाना जब दिन ढलने लग जाए तब जाना और उनका आदेश स्वीकार करना वो जानता था कि दस हजार चेलों को लेकर दुर्वासा जी जाएंगे और जब वहां उनको कुछ आदर सत्कार नहीं होगा तो श्राप दे देंगे भस्म कर देंगे पांडवों को इसी षडयंत्र के लिए भेजा गया नहीं दस हजार की क्या दस लाख शिष्यों को लेके चले जाते तो भी द्रौपदी के अक्षय पात्र में कमी आने वाली नहीं थी क्योंकि जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब तक उस पात्र में कमी पड़ती ही नहीं थी और फिर दूसरे दिन उस पात्र में वह सामर्थ्य आती थी द्वारा वह सामर्थ्य नहीं आती थी इसलिए जानबूझ के ऐसे समय भेजा गया दस हजार शिष्यों के सहित दुर्भाषा जी जैसे ही पहुंचे श्री धर्मराज मिश्र ने अर्घ पाद्य आदि निवेदित किया मधुपर्क निवेदित किया चरणों में शास्त्रांग वंदन किया और कहा महाराज आप अपनी शिष्य मंडली के साथ यहां प्रसाद पावे भोजन करें युधष्र को भी यह पता नहीं था कि द्रौपदी ने बटलोई धो करके अमनिया करके रख दिए नहीं तो थोड़ा विचार कर लेते बोल दिया न्योता बोले हाँ बच्चा निमंत्रण तो हमें निमंत्रण तो हमें स्वीकार है लेकिन अभी हमारा कुछ नित्य नियम बाकी है ये नित्य नियम हो जाए तो फिर हम भोजन करेंगे तब तक आप लोग तैयारी करो और अपने चेलों के साथ यमुना स्नान के लिए चले गए दुर्गाशाह जी बोले तो हम कुछ पाठ पूजा करके आते हैं वैसे तो जटा वाले महात्मा बार बार जटा नहीं भजाते पर उस दिन को पटक पटक के जमुना में जटाओं को धोया उन्होंने आनंद से देर लगाई और इधर युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी तैयारी करो दोनों पतल बनाओ जल्दी करो सब लोग लग जाओ कितना भाग्यशाली हैं हम लोग ब्रह्म दुर्वासा दस हजार ऋषियों के साथ भोजन करेंगे द्रोपदी तैयारी करो द्रोपदी ने कहा बटलोई धोकर मांझ कर, कर रख दी गई है अब व्यवस्था संभव नहीं है एक दो मूर्ति का तो बना के पवाया जा सकता है दस हजार मूर्ति और वो एक से एक बड़े सिद्ध कैसे होगा संभव नहीं बोले अब संभव थोड़ी देर विचार किया युष्ठर ने और कहा भीमसेन अर्जुन जंगल से सूखी लकड़ियां ले आओ चिता बनाओ बड़ी एक साथ हम लोग जल के भस्म हो जाएंगे जो ब्राह्मण के क्रोध की अग्नि में जल के भस्म होने के अपेक्षा प्राकृत अग्नि में जल के भस्म हो जाना ठीक है द्रौपदी हंसने लगी अर्जुन भीम से लकड़ी ले आए जो आ गया भाई साफ सब दुखी थे शत्रुओं ने भेजा है, भगवान क्या होगा और उसी समय द्रौपदी महाराज हंसने लगी उसने कहा भगवान ही धर्मराज ही पांडव आप लोग कैसे श्री कृष्ण के भक्त हैं? आपको श्री कृष्ण पर कनिक भी विश्वास नहीं है आप लोग जीवित जल जाना चाहते हैं, भगवान की याद नहीं करते पुकारिए वे कृष्ण श्री कृष्ण कहीं गए थोड़े ही है श्री कृष्ण कहूँ गए हैं वे तो यहीं हैं, व्यापक परमात्मा हैं उनको पुकारिए। सुनकर युधिष्ठिर ने कहा द्रोपदी तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर हम पांडव भी धन्य हो गए इतनी बड़ी भक्ता कृष्ण यही है ये बात सत्य है किंतु हमारे भीतर ऐसा प्रेम नहीं है ऐसी पुकार हमारे पास नहीं है जिसे सुनकर श्री कृष्ण आवे वो पुकार तो तुम्हारे कंठ में है तुम पुकारो उस समय द्रुप दी ने भगवान को पुकारा सा चिंतय तदा नाना हेतु मनम विंद मनसा चिंतया मास कृष्णम कंस निषूदनम कृष्ण कृष्ण महावाहो देवी की नंदनाब वासुदेव जगन्नाथ प्रणता प्रणतार्थ विनाशन विश्वात्म विश्वजनक विश्वरता प्रभो प्रपन्नपाल प्रपन्न गोपाल प्रजापाल परातल आकूतीना चितिना प्रवर्तक नाश्रिते इत्यादि प्रकार से भगवान को पुकारा और पुकार करके रोते हुए कहा स्वामे बाहू परम बीजं निधानम सर्व समा तवया नाथेन देंदेश सर्वाप्यो भयम नही दुस्शासनाद हम पूर्वम सभायां मोचिताम यथा तथा संकटात असमान मामुद्धर तुम्हारा जैसे द्रोपदी के जैसे दुस्शासन के संकट से आपने हमें सभा में बचाया था आज फिर आपका अवसर है आप कृपा करके पधारें उस समय भगवान द्वारिका में भोजन की थाली पर बैठे थे आचमन कर चुके थे और द्रौपदी की पुकार गई भगवान एक क्षण में सब कुछ क्या रुक्मणी पूछती रह गई कहाँ जा रहे और भगवान यहाँ आ गए बोले बहुत जोर की भूख लगी जल्दी लाओ भोजन दो द्रौपदी ने कहा भगवान कहते तपस्तावीत कृष्णा क्षुद तो ब्रशात हो रहा बहुत भूखा हूँ शीघ्र भोजय माम कृष्णे पश्चात सर्वम कर बातचीत बाद में कर लेंगे पहले भोजन कराऊ क्यों बोले थाली की भूख बहुत जोरदार होती है भूखे थे छोड़ के आए हैं भोजन जल्दी करो भोजन कराओ द्रौपदी लज्जित हो गई बोले महाराज हमने भोजन करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है भोजन करने वाले दस हजार एक बैठे हुए हैं उनको भोजन कराने के लिए बुलाया है बोले तुम्हारे पास तो बटलोई है हमको क्यों बुलाया बोले धो मांझ के रख दी गई ध्यान दे बटलोई में साग निकला इसका मतलब क्या है वो जूठी रह गई थी ऐसा नहीं है द्रौपदी जैसी पवित्र आत्मा ऐसा बर्तन माजेगी कि उसमें कोई जूठन रह जाए सखरा रह जाए कुछ नहीं था उसमें भगवान ने अपने संकल्प से एक शाक पत्र उसमें प्रकट कर लिया और प्रकट करके छुड़ाकर हथेली पर रखा और कहा अनिल विश्वात्मा हृप्यताम स्थाल्याम श्री भगवान ने संकल्प किया कि विश्वात्मा उपयुद्या ब्रवीदे नाम अरे नरिश्वरा विश्वात्मा प्रीताम देव सुज्ञ भुक कहकर के विश्वात्मा सृत्यंताम कह करके भगवान ने साक्षपत्र मुख में रखा केवल दुर्वासा जी ही नहीं सारी सृष्टि के प्राणियों का पेट भर गया और दुर्वासा जी के तो यहां तक भर गया खेलों ने कहा महाराज सांस नहीं ले पा रहे ऊर्ध सांस चल रही क्या बात है बिना खाई पेट कैसे भर गया दुर्वासा साह जी कुमत पूछो एक अम्बरीश भक्त से पाला पड़ा था पूरे तीनों लोगों में भागना पड़ा यहाँ तो पांच पांच भगत हैं, द्रौपदी भी महान भक्ता पता नहीं कोई चमत्कार हो गया बोले तो हम तो भागेंगे तो ठीक नहीं है तुम लोग अपनी रक्षा के लिए भागो यहाँ से तब तक भगवान ने भीमसेन अर्जुन को कहा कि जाओ उनको न्यौता दे और उनसे कहो कि महाराज दस की रसोई खराब होगी ये ठीक नहीं है सब तैयार है आप पधारिये अरे बोले महाराज यहां तो कुछ तैयारी नहीं अरे बोले वो आएंगे नहीं तुम आग्रह हमारी तरफ से कर देना और वो कहेंगे कि नहीं भाई अब भूख तो है नहीं में खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं क्या करें बोले महाराज अब आप ही बताओ इतने लोगों का भोजन क्या होगा वो तो कहेंगे कि हम भोजन करते तो बरदान देते तो बिना भोजन के आशीर्वाद देते हैं क्या चाहिए है? तो मांग लेना कि जो अकारण हमसे वैर हमारे शत्रु करते हैं उनका कुल खानदान के सहित समूल नाश हो जाए वरदान मांग लेना भीमसेन अर्जुन ने यही वरदान मांग लिया बोले ठीक है तुम्हारे शत्रुओं का समूल नाश सहायकों के सहित नाश हो तुम्हारी विजय हो बोले ये तो हमने दे दिया वरदान और कोई अपनी तरफ से मांग लो इसमें तो नहीं लिखा है पर एक कहावत प्रसिद्ध है।, है खाएं भीम हगें शकुनी भीमसेन बोले महाराज डोललाल जाने में बहुत समय लग जाता आपका भजन छूटता है एक वरदान और दे दीजिए भोजन हम करें और शौच जाने की सेवा मामाजी सकुनी करें तो जब उसको परेशान करने का मन होता तो दस बीस पचास किलो लाल मिर्चा का पाउडर घोर के पी लेते फिर क्या दशा होती होगी सकुनी की भगवान जाने लगता है अटैच कमरा तभी से बनना शुरू हुआ हो क्योंकि दूर कहाँ जाए बेचारा बार बार शौच लगे तो कहाँ भागे तो जो भी हो ये तो हमने परिहास में कह रहे हैं सच्ची बात नहीं है लेकिन कहावत का भी कोई न कोई आधार होता है इसलिए मत कर भक्तन को अपमान सहायक भक्तन के भगवान भगवान विराजे हैं यहीं विराजने दें आगे का चरित्र बाद में कहेंगे अभी कुछ समय शेष है उस शेष समय का उपयोग करते हुए एक बड़ी मंगलमयी सूचना है यह एक दिव्य ग्रंथ है आइए विमोचन हो रहा है गो महिमा का और यह आपको यहाँ प्राप्त होगी ये बड़ी सुंदर इनकी रचनाए भी हैं और ये पंडित श्री कृष्ण शर्मा गो महात्म क्या आप जानते हैं बहुत सुंदर यह आपकी रचना है हमने भी इसको देखा है इसमें से गीत भी आपने पढ़ करके सुनाया है आज हमें बड़ी प्रसन्नता है आपको गो में क्या आप जानते हैं ये निशुल्क प्राप्त तो होगा एक कोई आ, सुना दीजिए इसमें से गो लीजिए सुनाइए जल्दी सुनाना शुरू कर मेरी गो माता की जान बचाने आज नंद नंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन हे गोपाल गोपाल तुम्हारा सत सत है अभिनंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन तुम भक्त सुदामा से मिलने को नंगे पाँव भगे थे नंगे पाव भगे थे और अर्जुन की रक्षा करने को दिनों रात जगे थे दिनों रात जगे थे ये भूखी प्यासी गाय तुम्हारी भटक रही है वन वन हम करते हैं तुम्हे वंदन हम करते हैं तुम्हे वंदन जब विपदा आती भक्तों पर तब तुम गिरराज उठाते तुम गिरराज उठाते आज मर रही गो माता तुम भक्कर क्यों नहीं आते भक्कर क्यों नहीं आते गहू और को मार रहे है बनकर उसके दुश्मन हम करते हैं तुम्हें वंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन गो की पूजा करते हैं श्री ब्रह्मा विष्णु भोले ब्रह्मा विष्णु भोले गायत्री सावित्री गोमा दरदर फिर ती डोले दरदर फिर डोले कष्ट नष्ट कर देने वाले दे दो अब तो दर्शन हम करते हैं तुम्हें वंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन धर्म की हानि जब होती तुमने अवतार लिया है तुमने अवतार लिया है जदा जदा ही धर्म से जीता में वचन दिया है जीता में वचन दिया है श्री कृष्ण जल्दी से उठा लो अपना चक्र सुदर्शन बार, बार हम करते हैं तुम्हें वंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन मेरी गौ माता की जान बचाने आ जाओ नंद नंदन हम करते हैं तुम्हें वंदन करते हैं तुम्हें बंदन आरती श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम जय जय रत् नमह ज्वालामंड नमह सरवचाराथे गंधाक्षपुष्पा समर्पयाम ओं मैदुं हवि प्रजननम मे अस्तु दशवीं सर्वागा आत्मसनि प्रजाशन पशु शोकसन्यसन अग्नि प्रजा बहुलाे कौन पोरे तो असमुदत्त जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनिगा में जय जय भारत पंचम वेद आरती जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनिगा में जय जय जय जय नर नारायण मिलकर भगवद गीता जा गावे जय जय नर नारायण जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे जय जय भारत वंश का गौरव वर्णन भीष्म पिता माँ परिपालन भक्त विदुर का पवित्र जीवन सर्प सत्र में वैशाया मुनि वैशम मुनि हर यश गावे जय जय भारत पंचम वेद आरती सुर नर मुनि गावे जय जय भारत पंचम वेद सुर नर मुनि गावे नल दमयंती सुरता गुरुकुल कल भयानक गाथा विपदाओं में श्री श्रीहरिराता पतिव्रता सात्री यम को जीत कीर्ति पावे जय जय भारत पंचम वेद आरती सुरे मुनि गावे आरती सुर मुनि गावे कदली कर्भत भूतम कर्पूरंत प्रदीपत माराधिमहंगे पश्ये वरदो भवो भव जले नुशिलीकर पशतावंदनम हस्ताभ्यावंदनम पात्र मध्येस्तो राम देशोपरी अंगलग्न मनुष्या